बंदे गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्वंदम भक्तंद श्री नीता नंदसहोदित राधिका वंदेराधिकार चरणोद गोपीजन्म सामुक्त बिंदव कल्पतरु के पास छाकश कृपासीव पति पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः वाचा लंग पंगुं लंग पंगुंग पातमहं मूक पंगुतगि यहाँ वंदे पर्वा नृंदावे तुष वैपिया वैकेशवश स्न भक्ति पदे देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती व्यास तथूजीरे संगनी कृष्ण कथोपदेश गौरी गौरीपद्रश प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति जगो जगोदरण्य दैय सदा पिभवनमीशास्वद शिव विरचम विद्तानुतगवद्दीपूत वंदे महापुरश ते चरणारविंद दुस्तज सुपीतर जलक्ष्यम धर्मीचसा जदगा दुर माघदितप्सिम वधा वो वंदे महापुरषते चरण स्तक्ता दुस्त सुरजक्षी धर्मीशाजवचसा जरण्य मायादी वधा वो वंदे महापुरशते चरना पल्लव यत्दपल्लवनखचंदमणिछटा विस्वरजीत किदर्शी पूर्णागरसागर सारमूर्ति साराधि काम कृपा कृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद्रियाद्वैत तो गाधर शिवसदी गौरभक्तंद श्री कृष्ण प्रभुनिता श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद्रियादैत श्री कृष्ण गौरभक्तिन प्रभुनिता प्रभुनंद श्रियात गदाधर शिवा सदि गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे आजान लंबित भुजौ कनका बदत संके कवितरो कमलाक्ष विश्वाम दिज बरो जुगध वंदे जगत करो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 नमा गंगे तव पाद मुक्तिं च मुक्ति दिन भावेण सदा नंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर भाग नारायणो गौरीरुषी ायमदापहार सिपुरपति से भजवीशनाथ बागी सजस्व बदने सजस्वी लक्ष्म हृदय संबी ं सिंह नमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम प्रियाप्य संजोग जन्म तदपि यदि योग संना तदपि दुख अहम बमो नो भ्रमे बदमे तवदास यद प्रिया प्रिय विग संजन्म शौका सकलजनषुदमो न भ्रमे बदमी सिसिल वक्ति सिद्धांत तो, सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए जे हमारा नित्य जीवन क्या हो ये स्वरी छूटने के बाद हम कहा जाए हमारा नित्य जीवन कैसा होंगी इस विषय विशे पर विशेष चिंता करना चाहिए जो लोग संसार में उलझे हुए हैं ये लोगों का जिंदगी में ये सब क्वेश्चन आना बिल्कुल संभव नहीं तत्व तो जिज्ञासा जब तक ना है तब तक कोई समाधान नहीं और पौपा जी ने बताए कि देखो ये शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाए क्या हो इस विषय में चिंता करना चाहिए तब तो भजन करने का इच्छा बनेगा नहीं तो कुछ सुविधा नहीं गौरियामठ का विषय में कल, आज सुबह में बताया गौरिया मठ का प्रचार का ऊपर गौरियामठ का भजन का ऊपर गौरियामठ का आदर्श का ऊपर दुनिया में चौदह भवन में कुछ नहीं इतना ऊंचा दर्शन इतना ऊंचा विचार इतना सिद्धांत का जो विचार है कई भी नहीं तमाम दुनिया में कई भी नहीं है साक्षात राधा रानी स्वयं जिस विचार पे चलते हुए श्याम सुंदर जीव का सेवा करें करती रहती है ये विचार है गौरी मठ का बड़ा आश्चर्य किस्म और द्वादश महाजनों का बाद पहले भी कह चुके सांबूर नारदो शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलाद विष्मो जनुको को सकी वयम दादो सहीते बीजानी मो धर्म भागवतम भट्ट गुह्यम विशुद्ध्यम दुर्वोध्यम याद ज्ञात्या ये अमृत जो है ये अमृत बड़ा गुप्त है हर हर किसी को दिया नहीं जाएगा अभी देखो आठवां स्कंद आएगा उसमें समुद्रम समुद्र मंथन समुद्र का बात आए और समुद्र मंथन के बाद अमृत और जहर दोनों उठा है इसका भी गंभीर दर्शन है समुद्र मंथन तो हुआ ही था चाक्षुष मन में समुद्र मंथन हुआ था इस विषय में चर्चा करें विचार करो तो देखो ये संसार समुंदर जो है इसमें भी मंथन करते रहो उसमें जहर मिलेगा और अमृत मिलता है शू कर दुःख दोनों देवता लोगों का पास जो अमृत है वो अमृत के द्वारा ज्यादा दिन नहीं चलेगा संभव नहीं वो अमृत जो है कुंभ में कुंभ में इतना भीड़ भड़क का होता है वहां ये अमृत जो है ये अमृत ये जो भागवत अमृत है वास्तव अमृत इसके द्वारा ही जीवात्मा अमर हो जाते हैं वास्तव और देवता लोगों को अमर नाम दिया गया लेकिन एक कल्प तक बस और ज्यादा कुछ नहीं उस तक कोई बीमारी नहीं होगा व्याधि नहीं होगा वार्धक्य नहीं आएगा वो अमृत किया है ऐसा है श्रीलोल्हाद महाराज का विषय जो है बड़ा आश्चर्य विषय है प्रहलाद महाराज जब भी कोई प्रचार करे गौड़िया मठ का विचार सबसे ऊपर है इसका बहुत कारण है गौरिया मठ का प्रचार का ऊपर ही सिर्फ गौरियामठ का प्रचार क्या है गौड़ियामठ का सिद्धांत तो क्या है इसका ऊपर विचार चले दिन पे दिन फिर भी समझ में आना मुश्किल है इतना गंभीर चीज है गोरिया मठ का विचार और ये जो प्रहलाद महाराज जी है प्रहलाद महाराज का प्रचार प्रसंग देखें प्रचार कितना सुंदर नरसिंह भगवान का पास सुबह में बताया था नरसिंह भगवान को बताएंगे प्रहलाद महाराज देखो ये सबको कीपा करो ये सब असुर बालों के हैं सबको कीपा करो आपकी कि अगर हमको किपा करना चाहते हो तो ये लोगों सब किपा करो नहीं तो कीपा कहेगा नारद जी महाराज तो हमको पहले ही कीपा कर दिया अब क्या कीपा करोगे सुबह में चर्चा होते होते हिरण्य घुशिबु हिरण्य नहीं सब जितना सारे असुर असुरलोक हैं कौन असुर लोग श्री श्री असुरुसिबु नहीं जितना सारे असुर लोग समाज में विद्यमान है सब सबका ही चैलेंजिंग मूड रहता है सबका अंदर में चैलेंजिंग मूड सबमिशन किसी के अंदर में नहीं है चैलेंजिंग मूड और ये हिरण्य खुशबू जो है खुशुबू का व्याख्या प्रभुपाद जी भक्ति में ठाकुर जी बोले ये हम लोगों का हृदय में हिरण्य बैठा हुआ है ये हिरण्य को नरसिंह भगवान के द्वारा मारो पहले हिरण्य कश्यपु हिरण्य मतलब धन दौलत आदि कशिपु मतलब सज्जा अर्थात कामिनी कांचन एक मोरल जो इसका जो अर्थ आया गुप्त अर्थ इसमें कामिनी कांचन इसी का नाम है हिरण्य कश्यपु यह हिरण्य कशिपु सब कोई के हृदय में बैठा हुआ है जब तक ना हटाओगे कुछ नहीं होगा उन्हें नहीं देंगे बिल्कुल भजन करने नहीं देंगे पहला काम है नरसिंह भगवान को बुलाओ प्रहलाद महाराज को बुलाओ नरसिंह महाराज को बुलाओ नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को नास करे जितना सारे शत्रु है उस दिन गीता से बताया था याद शायद याद है अथक के नुक्त तो पापन चरती पुरुष इसका उत्तर दिया था भगवान श्री कृष्ण काम ऐसो क्रोध एशो समद बाबा महासन महापापना विद्धि नम एनम वैजीनम यही रण्य है और समाज में सब लोग ही असुर है मैक्सिमम क्योंकि असुर का संज्ञा हम पहले भी बताएं विष्णु भक्त भवे दैव असुरस्त विपर्जय जो विष्णु वैष्णव भगवान गुरु वैष्णव का ऊपर धाम नाम का ऊपर कुछ विश्वास नहीं रखते इसका ही नाम है असुर जितना सारे मायावादी साधु है मायावादी यहां तक कि हमारा जो संप्रदाय उसमें भी किसी का अंदर में भगवान गुरु वैष्णव धाम नाम का विषय विश्वास नहीं है वो भी असुर है ओसुर विष्णु भक्त जो है वो दैव भाव संपन्न बाकी सब सारे ओसूर है उसूर ही ज्यादा है इस अवस्था में सुबह में देखा प्रहलाद महाराज को बहुत फटकारा गाली दिया बोले तेरा इतना साहस कहाँ से आया दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामने डट सके मेरा सामने बात कर सके अगर थो, थोड़ा सा मैं आंखें लाल कर दूं, पूरा दुनिया एकदम घबरा जाए त्रिभुवन कप उठे और तेरा अंदर में इतना पावर कैसे हुआ किस कमता से ऐसा कर रहे तू प्राद महाराज ने विनम्रभाव से उत्तर दिया पिता तो गाली दे रहे हिरागुस्बू तो बोल रहे हे दुर्विन्व अन्दात्मनकुलेद कराधमा स्तम अच्छासन मच्छासनोदृतम ने जम क्षम तेरे को जमालय में भेजेंगे देख आवी बोल क्रुद्ध स्वस्व कंपते त्रयो लोक कहा मेरा क्रोध होने का साथ साथ त्रिभुवन कांप उड़ते ऐसा ऐसा तेरा अंदर में ऐसा पावर कहां से आया प्रहलाद महाराज विनम्रभाव से बोले विनम्रभाव से बोले क्योंकि प्रहलाद महाराज का अंदर में कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को मार डालेगा ये करेगा जो लोग भक्त करता है भक्ति करता है वो लोग सच्चा बोलने से डरता नहीं है ये एक सिंटम है चाहे कम लोग हो वेसी लोग हो क्योंकि पॉपुलरिटी जो है समाज में जो पॉपुलरिटी है एक साधु का परिचय नहीं है समाज में जो पॉपुलरिटी है ये ये साधु का परिचय नहीं है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी का कथा कितना आदमी का कानों में गया कितना आदमी का बाजार का कोई कथा बोलने बैठे तो आ जाएगा बहुत एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा गाना होगा बयान होगा होगा इसका ऊपर साधु का वैल्यूएशन नहीं होता लोक प्रतिष्ठा कितना है इसका ऊपर बेस करके हम साधु कैसा है ये विचार नहीं कर सकता हो नहीं सकता भक्ति मेनो ठाकुर एक आदमी के सामने हरिकथा बोलते एक आदमी कभी कभी दो कृष्णदास बाबा जी महाराज बैठे हुए हैं भक्ति मेनो ठाकुर भागवत जी व्याख्या कर रहे हैं सानंद सुगता गुंज और कभी कभी गोर कृष्णदास बाबाजी महाराज प्रायः आ थे क्योंकि सच्चा प्रवोचन जो है सबको इकाों में नहीं जाएगा गुस्सा आ जाएगा कोई व्यक्ति सच्चा सुनना नहीं चाहता सबसे बड़ा बीमारी समाज का यही है सुधारना किसी भी हालत संभव नहीं बोलने जाओ बोले महाराज निंदा करता है ये निंदा नहीं ये तो सच्चाई को पेश किया हमारा कोई दुश्मन नहीं है जो किसी का निंदा करे हमारा कोई शत्रु नहीं है भले ही मेरे को कोई शत्रु समझे निंदा तो हिंसा का बाद होता है जिसका अंदर में हिंसा नहीं है तो निंदा क्या करे गुरु वैष्णव शासन करे तो निंदा नहीं है तो प्रहलाद महाराज जी गीता में बताया जो दूसरे को उद्वेग नहीं देता है और खुद भी उद्वेग उद्वेग को ग्रहण नहीं करता यह साधु का लक्षण है देख गया एक टेंशन फ्री जब भी देखो बच्चा घं कभी खाए कभी पिए सु बस हो जाएगा कोई टेंशन नहीं गोली फोली खाने का कोई दरकार नहीं सो जाएगा टेंशन फ्री क्यों उसका उसके लेना देना नहीं है कुछ मतलब ही नहीं है कुछ समाज से समाज से कोई मतलब ही नहीं ठाकुर जी इच्छा है तो करा ले सेवा नहीं तो जाओ पैसा तो ऐसे ही रहेगा नहीं खराब हो जाएगा सेवा में आच्छा तो है प्रहलाद महाराज बोले नौ केवलम मे अब तौवलम बलिनाच परेशमी स्थिर जंगमा जे ब्रह्म तय जे नणीता प्रणीता ये केवल हम बात कर रहे हैं जिसका शक्ति से ये शक्ति आप जो बात कर रहे है वो आपका ब्रह्मा आदि जितना देवगण है सबका ये समाज संसार का पर्यावरण जो कुछ भी है जहां जो कुछ भी शक्ति है ये ठाकुर जी के ये परम वो जिसका शक्ति है इसका शक्ति से मैं भी बात कर रहा हूं आप भी बात कर रहे हैं ऐसा है बोलने का साथ साथ इतना गुस्सा हो गया एकदम मारो इसको मारो सब बुलाये छिन्द भिंदी इतवादिना मारो काटो बोल के सब आ गया सब दानो मार प्रहलाद को उठा के लेके आ मार सूल लगाना शुरू कर दिया काटना पीटना सुबह में बताया था पहले अभी तो अभी तो अभी ये सब पहले का बात हम बोल रहे हैं जितना अत्याचार हो गया पहाड़ को ऊपर से फेंक दिया जहाँ वो हाईजैक है उसका नाम है विशकपत्तनम वहां जाओगे तो जियर निशिंग है वहां प्रहलाद महाराज समुन्दर का ऊपर पकड़ लिया ऊपर से फेंका प्रहलाद महाराज और बीस दे दिया शरबत के साथ वो है प्रणाय निसिंग जाओ वो निसिंगदेव है अभी भी, भी। कहाँ जाओगे ओह्वल निसिंग जाओ पहाड़ के ऊपर जंगली पहाड़ संध्या हो जाए तो तुमको जानवर खा लेगा बहुत जल्दी आना पड़ेगा गुफा का अंदर पुजारी भाग जाते पूजा करके बस आंध्र प्रदेश में वो अभी भी है जिस जगह गुफा का अंदर बंद कर दिया प्रहलाद माज को घुसा के उस जगह क्या हुआ हे नृसिह भगवान प्रकट हो गया बचाने के लिए तो अभी जो है ये सब तो अत्याचार हो चुका यहां तक भी आग में जलाने का जो कोशिश किया ये भी हम बता दिए होरिका को होरिका का होरिका अग्नि का गौरव है कि उसको जला उसको जलाना संभव नहीं जलना संभव नहीं कैसे जले होरिका को हरिया बहन को बोले हरिका तू इसको लेके बैठ जा आ, आगुन लगा दे चार प्रहलाद प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ तेरे को तो आगुन कुछ नहीं करे जो होली का पहले होरिका जो जलाते होली का पहला दिन वो होरिका किसम का बहन और उसको लेके बैठ गया बस अब जला दिया तो उल्टा हो गया आंख उसको ही जला दिया पुल्लदमा से कुछ नहीं हुआ पुलदमा हंसते हंसते निकल आए और बड़ा मुश्किल के बाद है लड़का अजीब का लड़का कुछ नहीं हो रहा है तो चिंतित हो गया शायद शायद इस लड़का से मेरा मौत हो जाए क्योंकि ऐसा तो जिंदगी में सुनना ही नहीं काटना पीटना सूल मरना बीज देना कुछ भी हो ही नहीं रहा अजीब सा बात है तब पूछे जो तेरा जो ये बोल रहा है जो ठाकुर है तो कहाँ है बोल अगर ना बोल सके तो अभी हम काट देंगे तरवाल है तरवाल से काट देंगे सोहम विक्थमान शशि कायाद हरामी थे अभी गले से एकदम मुंड अलग कर दे बोल ठीक से अभी बोल जस तया मंदो भाग्यो जस्तया मंदो भाग्योक्तो मद अन्नो जगदीश्वरा मैं, मैं छोड़ के आगा जगत में कोई ईश्वर है तो का सो है बोल बोल कहा है का सो जो सर्वत्र सर्वोत्र अस्मात्तम न तू बोला सर्वत्र है मेरा भगवान तू बोला हरि सर्वत्व विराजमान है तो हरि विराजमान सर्वत्व क्या स्तंभ में अगर बोल ना सके तो तेरा गर्दान एकदम ले लेंगे अभी देख तरवाल खोल लिया हा और हिम्मत है तो तेरा हरि आके बचाए तेरे को सोअम विकथ मानसिह कैद हरा मित्र गोपा ये तो हरिश तू आदो यशते स्वर्णितम ये स्वर्णितम जिसका स्वरण में तू है सोच के रखा है वो बचाएगा बचान बचाए तेरे को देखे हम बोल स्तंभ में है प्रहलाद महाराज बिना मर स्तंभ में भी है हरि हमारा जो हरि है वो स्तंभ में भी है स्तंभों में भी जो बताया एकदम गुस्से में आकर बहुत पाप रे एक मुक्का लगाया स्तंभ एकदम चूर चूर हो गया हिरणना उसका जो भैया है भैया क्या करते थे भले पर्वत का पास गया हाथ में खुजली हो रहा है माधुम पर्वत पर्वत पूरा गुरा होके चूर चूर हो गया ऐसा ही मत हाथ में खुजली होता था ए बोलो नहीं तो हमारा था लड़ोगे बरा खुजली हो रहा है हमारा सर लड़ाई करने वाला कोई नहीं मिलता बोरुंदे बोरुणेव आ जाओ बोरुंदे हम तो आपका सब क्या लड़े आपका साथ लड़ने वाला पूरा है उधर जाओ रसातल में जाओ वो मिलेगा आपका खूब आनंद होगा ऐसा लड़ाई होगा कुत्ता का मापिक परारा होगे इतना सुंदर लड़ाई होगा जाओ ऐसा बोल के भगा दिया बोले उसी के साथ क्या लड़ाई करे बेकार तो ऐसा करते करते जब बताया कि स्तंभ में है बोले है तो ठाकुर जी क्या किया अपना भक्तों का बात सच्चा प्रमा साबित करने के लिए स्वयं इधर से प्रकट हो गया सत्यम विधा तुम निजभित्व भाषितम अपना जो प्रहलाद जो सच्चा कह रहे हैं इसको साबित करने के सत्यम विधा तुम निजभित्त ंचूतेशु अखिलेश आत्माना सर्वभूत में ठाकुर <coughs> जी, जी है अंग्रेजी में ओमनी बोलता है ठाकुर जी जग सात सर्वोत्त सर्वोदा ठाकुर जी है कहीं भी देखो अगर आपका विश्वास है भक्ति है प्यार है तो ठाकुर जी आ जाए नहीं तो ठाकुर जी छुपे रहेंगे और इधर बोले इधर जो है सत्यम विधातम निजवित्त भासितम भाषितम व्याप्ति चुतेश्व अखिलेश सुचात्मना तो ठाकुर जी प्रकोट गया कैसा बोले स्तंभ में स्तंभ में प्रकोट गया स्तंभ में न मृगंधम ना, ना मानुसम न सिंह है ना मानुस है ये क्या चीज है न मृगम मानसम ऐसा और हिरण गोचते सोचते गए कि कौन सी अजीब सी कौन सी, सी प्राणी है ना तो सिंह है ना तो तो जिंदगी में देखा ही नहीं आधा आदमी आधा सिंह है एक ऐसा है ना मृगो ना पिनरो विचित्र महो किम एक मिगन्ध रूपम मीमां मीमांस मानुष्य समुथित अग्रति नूप स्तलम भयानकम ऐसा विचार करते रह कौन है कैसा है कभी देखा ही नहीं ऐसा क्या आधा निशिंग आधा सिंह कर रहे आप क्या है ऐसा चिंता करते करते सामने निशिंग बबू एकदम आप ही बाबू क्या खम्बा से हा हा हा करते करते जब ये भयंकर निशिंग रूप प्रकट हो गया तो निशिंग रूप का जो निशिंग रूप का वर्णन थोड़ा है मरा आश्चर्य रूप है प्रतप्त चामी करचंड लोचनम स्पुरशर जिमृतान कर कराल कर वाल चंचल खुरांत जीवम भ्रुकुटी मुखोलवणम भले प्रच आग जैसा आग जैसा कराल दंस्ट एक द कोरात का मापी जैसे काट के फेंक दे दांत, ऐसा। और देशर जो है ऐसा ऐसा कर रहा है केसर जैसे केसर का ऐसा करने से मेघ सब हवा में चला यार, बाप्री, बाप्री, बाप्री, बाप बाप बाप। रे रे और अनुशन आज जीव हाज ऐसा ऐसा कर रहा है तरवाल का बाप रे बाप और भ्रुकुटी किया ऐसा अपना जो सिंगो को देखा ऐसा करता है ऐसा किया और कान जो है स्तब्ध बोलचन स्तब्धोर्धकर्णम गिरिकंदराद्भुत वैत्यासन नाशम हनुभेद भीषणम भयंकर रूप हिरण्यु सोचते रहेंगे क्या है बाद में क्या किया दिखाएंगे अपराग क्योंकि ठाकुर जी का जो शरीर है अपराग चैतन्य महाप्रु साक्षात वाराणसी में मायावादी का साम मायावादी कई नहीं जाते महाप्रभु महाप्रभु कई नहीं जाते लेकिन भक्तों लोग रोते रहते हैं ये मायावादी सब निंदा कर रहे हैं ठाकुर जी आपका ऐसा कुछ समाधान करके समाधान हो जाए तो अच्छा है चैतन्य महाप्रभु भक्तों का अंतर कबात जानते सब दुखे दुखे हमारे रो रहा है हर जगह चैतन्य महाप्रभ का निंदन है बेकार कहा से आया है लंबा धरांगा नृत्य करते रहते हैं विचार नहीं करते सन्यासी है बैठ के वेदांत तो सुनो कुछ नहीं पागल का माप नित्य सब जगह निंदा और श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोलते जब भी कोई बोलते निंदा के धरा है चैतन्य चैतन्य ऐसा बोलते कभी भी नाम पूरा नाम नहीं दे कृष्ण नहीं आएगा कृष्ण चैतन्य कृष्ण नहीं आएगा ये ब्राह्मण आके बोला मापो प्रभु जब भी आपका निंदा करने के लिए आपका नाम लेता है तो आधा नाम लेता है चैतन्य चैतन्य चैतन्य बोलते कभी श्री कृष्ण बोले देखो मायावती कृष्ण चरण हो अपराधी ए लोग कृष्ण नाम आएगा नहीं इसीलिए नहीं बोलता तो दोस्त का क्या है रे नहीं तो नहीं बोलो निंदा करे करे बाद में जब एक ब्राह्मण आए पहले तो चला गया महाप्रभु वृंदावन के फिर लौटने के बस कृपा करना आवे अभी जो ब्राह्मण एक ब्राह्मण आए शुद्ध ब्राह्मण आके बोले मेरा एक पार्थना है ये पार्थना आप अगर मंजूर करो तो बड़ा भारी कृपा होगी मेरा ऊपर मैं ही इस बात का हमारा पता है कि आप किसी का जन नौता नहीं लेते हो निमंत्रण तो नहीं जाते हो आप खाते पीते नहीं हो बाहर में मैं मेरा पता है लेकिन मेरे को कृपा करने के लिए ये नौता जो निमंत्रण है आपको स्वीकार करना ही पड़े कृपा करके महाप्रुष समझ गया जी ये सारे मायावादी लोगों को बुलाया निमंत्रण करने के लिए सब नौतम निमंत्रण किया हजारों हजारो मायावादी तो प्रभु ने मुस्कुराकर स्वीकार किया ठीक है चलो हम जाएंगे क्यों वही मायावादी को उद्धर करें मायावादी को उद्धार करें ना यही एक, एक तो है बस मां बोला ठीक है जाओ हम जाएंगे और जाके मायावती साहब बैठा हुआ ऐसा लाल पुण्डित तिलाहा करके प्रेम तो नहीं है किसी के अंदर आओ बैठा हुआ है महाप्रभु गए मां प्रभु जाके पैर धोए जहां पैर धोने का जगह पैर धोने का जगह पैर धोके उधर बैठ गया अ संयास लोग चौंक गया क्या है उधर पैर धो वहां बैठ गया और बैठ के क्या किया जैसे करोड़ों सूरज उदय हुआ जैसे लगता मानो कि एक साथ एक करोड़ सूर्य उदय हुआ तेज चारों चारो लेकिन स्निग्ध लाइट रे इतना ज्योति को प्रकाश किए मायावादी लोग तो पागल हो कौन है अरे बाप रे उधर बैठ के ही ज्योति प्रकाश किया और मायावाद का मायावादी का सबसे बड़ा जो आचार जो है प्रकाशानंदो वो दौड़ते आए श्रीपाद यहां क्यों बैठे हुए आओ बोले हम कहा जाए हम पतित है इसलिए इधर बैठे हुए हम तो सबसे नीचे है आप लोग बड़ा ऊंचा सन्यासी हो ऊंचा हमारे सब हीन है हम हम कहा बैठे इधर ही बैठने को। ना ना ना इधर आओ जल्दी आपको देखने में साक्षात लगता है नारायण जैसा आपका बोली जो है बड़ा मीठा है तो नारायण ही ठाकुर जी सैंग लेकिन इतना विनम्रभाव से जो है कि उसको जाके बैठा है सभा में फिर बार से बार प्रवचन शुरू हुआ एक प्रश्न है क्यों आप नित्य कीर्तन करते हो आ, हमारा संप्रदाय एक ही संप्रदाय तो है वो सोचेगी हम मायावादी महापो मायावादी एक किस्म आते क्यों कि नहीं तो महापोह बोले हम तो नीचा है हमारा कोई हमारा गुरु जी बोला तुम्हारा किसी से अधिक किसी चीज में अधिकार न तुम सबसे बड़ा बेकार हो है तुम कीर्तन करो और कुछ करने का था कह गुरु राग गुरु का आज्ञा लेकर मैं संकीर्तन करता हूं और कुछ तो होगा नहीं मेरे से गुरु कहे ना ही तुम्हारे वेदांत अधिकार गुरुजी बताए कि वेदांतों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं तुम बेकार हो अकलमंदी अब तुम बैठ के संगीतन करो अब गुरु का आदेश लेके मैं संकीर्तन करूं नाची गाही नहीं हमी आपो इच्छा है अपना इच्छा से संकेत नहीं करता हूं संकर्तन गुरु जी का इच्छा से करता हूँ गुरुजी आदेश किया और एक दफे हम गुरुजी गुरु जी को बताए तो दिला गोसाई किवा तार तो को हमारे गुरु जी को बोला आपने क्या मन तो हमको सिखाया वो गाते गाते मेरा आंसू आ जाता रोना आ जाता हम गुरु को बोला ये जो सभा का अंदर बैठ के प्रभाव प्रकाश किया इधर देखो हिरण न कशिबु नि भगवान का अंदर आज ज्योति है ज्योति का अंदर दिखाई नहीं पड़ता इतना तेज है फिर भी वो क्या क्या चैलेंजिंग मूड है तरवाल को खोल लिया बोले जो भी हर लड़ाई करे मार मार मार अब मारे तो देखे कहा देखे तो तब मारे इधर देखे तो उधर है उधर देखे तो उधर है इधर मारने जाए तो उधर देख, रहा है। तो देख रहा है। बाप रहे उधर मारने जाए तो इधर है बाप रे बाप सर्वत्र है ऐसा करते गए तो पागल हो गया दोनों में लड़ाई चला जैसे आग में पतंगों छलांग लगाता, है ना अभी आएगा अभी आया तो नहीं पर इस समय तो आना चाहिए तो आपका इधर कीड़े मकोड़े आया नहीं इस समय आता ना जितना सारे, हा ये जो है वो सब जानते हैं कि आग है एक आग जलाके रखो पतंगों को पता है कि आग है लेकिन ये रूप जो है उसको सहन वो इतना लट्टूट है इस पर जो वो चाहिए हमको आंख पर जाम करते और आंख में जल के मर जाते ऐसे जितना सारा सारे समाज के आदमी हैं सारे ये जो है समाज का आदमी और पतंग का मापिक पतंग जैसे विषय भोग करने के लिए छलंग लगाता है ये बद जी भी कृष्ण भजन भरी भजन नहीं करना चाहते हम पिएंगे खाएंगे मोच करेंगे और कुछ भी हो जाए मरना तो है ही है हम बोले महाराज मरोगे सेठ जी हमारा मरना तो है ही है हमरना तो है ही है वो ऐसे ही बोल दिया उसका तो अनुभव नहीं है ऐसे ही बोला महाराज मरना तो है ही है तो उसका पहले थोड़ा भूख कर ले ये चार का नीति चार का नीति जानते हो ए? जावत जीवेन सुखम जीवित जावत जीवित सुखम जीवित रीनम कृतवा घृतम पीवेत अरे मरना तो है ही है अगर खूब खाओ पीओ आनंद से जियो और अगर पैसा नहीं तो उधार करके घी लाओ करके खाओ और घी या दूध का अगर अब्बास हमारा बन जाए तो बाद में क्या होगा गोभी घी दूध मिलेगा नहीं <laughs> इसलिए भजन का जो आदत है उसी को एकदम सही ठीक रखना उचित है स्वाभाविक लेकिन कभी परिस्थिति ऐसा हो जाता वैश्व को स्पर्श नहीं करता कहते क्या करे तो ये जो है हिरण्य को, को साथ चैलेंजिंग हिरण्य जो है एकदम लड़ाई शुरू कर दिया अब मानो लगता है कि पतंग आग आख का अंदर पतंग छलंग लगाया और दिखाई नहीं पड़ता कहा हिरण्य घुशबू है आ, आ जैसे ज्योति है इतना और करते करते निशिंग भगवान ने क्या की अंतिम में जैसे चुहा को चुहा है ना बिल्ली देखा बिल्ली बिल्ली कभी कभी खेलता है चुहा को ऐसा पकड़ा फिर छोड़ दिया औ फिर इस फिर छोड़ दिया चूहा का साथ बिल्ली खेलते हैं कभी कभी ऐ पकड़ा और फिर छोड़ दिया और दौड़ा फिर पकड़ा ऐसा भी माफी निसिंहदेव भगवान उसका साथ थोड़ा खेला किया करके अंतिम ऐसा करके उठाया ऐसा करके उठा के ये गोदी पे बैठाए एक सोला दिया एकदम कहा बोले ना घर न बाहर ये घर भी नहीं बाहर भी नहीं बरिंदा में बैठा खम्बा का ऊपर बैठ के एकदम हिरंदा इधर ले लिया लेके क्या किया हंसते हंसते करके उसको जो है हृदय एकदम फाड़ दिया एकदम बोलो निशिंग भगवान की क्या है ये निशिंग भगवान हर कोई के हृदय में प्रविष्ट होकर जितना सारे निसिंग जितना सारे हिरण्य हम लोगों का हृदय में है नृसिंह भगवान के पास ये पार्थना रहा कि ठाकुर जी सबको कह हृदय में जो हिरण्य खुशबू है सबको खत्म करो नहीं तो भजन नहीं बनेगा मेरा गुरु जी शिवा भक्ति प्रमोदपुर स्वयं पूर्वंश गुरुदेव नृसिंह भगवान का विशेष गुरुत्व तो देते थे भजन में और जिन लोगों का पता नहीं वो लोग निंदा करते थे वो नृसिंहदेव का इतना क्यों करते हैं हम लोग तो राधा गोविंद राधा ही है गुरुजी इसलिए करते थे दिखाने के लिए समाज को प्रचार करने के लिए तुम लोग बद्ध अवस्था में हो अभी तुम राधा गोविंद का भजन कर नहीं पाओगे जब भी अभ्यास करो नाम करने बैठो नींद आ जाएगा कुछ भी चिंतन नहीं आएगा और गुरु वैष्णव शतुक रहता है कि हमारा देख के वो भी सीखे उल्टा सावधान हो जाता है बहुत मुश्किल और इसलिए गुरु वैष्णव नहीं सब मठ मंदिर में सेवा करो आरती दर्शन करे तो तुम्हारा होगा नहीं उल्टा हो जाएगा तुम सोचोगे यही भजन है सोचोग और गुरु जी बोलते थे जितना निसिंग भगवान को शरण करना चाहिए क्योंकि निसिंह भगवान को शरण किए बिना आप मुसीबत का पार नहीं जा सकोगे जब जितना निसिंहदेव को शरण करोगे उतना ही आपका काम क्रोध लोभ मोह मधो आश्चर्य जितना सारे अनुत्व तो है उतना ही विष्णु सेवा नृसिहोदेव शरण पंचतत्व कीर्तन चिल्ला चिल्ला के अनुत्व तो नहीं जाएगा खाने का बाद तो खा ले हुए पूरी कचौड़ी जो बना है अन्नकूट में वो तो आएगा सामने वो खाओगे क्या किया जाए दो चार दस खा लिया अखाने का के बाद नींद आएगी क्या करोगे खाओगे तो नींद आएगा सब इंटर रिलेटेड है ये तुम्हारा प्रसाद में अप्राकृत बुद्धि नहीं है कि चैतन्यों का चैतन्य महापोजता भक्तगण खाली खा करिए अकिया अकीर्तन शुरू किया और तुम खा के सो जाओगे गुरु वैष्णव जो है तो प्रसाद तो प्रसाद है प्रसाद का अपमान नहीं किया उससे तुलसी बुलकर प्रसाद हो गया तुम खाना शुरू कर दे वो पोचूरी है पीठा है पाना है खाओ अभी नींद आ जाएगी क्या करोगे हैं ऐसा ही है तो ये जो हिरण निशिंग निशिंग भगवान निशिंग भगवान को विशेष शरण करना चाहिए अवस्था में ये बड़ा काम देता हर वक़्त बहुपात जी हर कोई को बोलते थे जय निसिंगदेव जय प्रभुपाल जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभुपालय ये बोलना हर वकत ये तीन शब्दों इसके द्वारा तुम्हारा सामने कोई अमंगल आने क्योंकि तुम मंत्र बोल नहीं सकोगे याद नहीं होगा तो कम से कम जय गुरुजी जय प्रभुपाद जय नृंहदेव इतना तो बोल सकोगे आ सब मुसीबत सब जितना भी मुसीबत आए काम आए क्रोध आए अंतर में काम भी आ सकता है ठाकुर जी रखा करो ये क्या हो रहा है हिरण्य है काम भी आए जैसा खाना जैसा अन्न ऐसा मन होगा सावधान रहना इसलिए जैसा है अभी नख द्वारा और हिरण के को एकदम फाड़ दिया फाड़ने का बाद क्या किया हृदय के फाड़ दिया पेट फाड़ दिया उसके बाद जितना सारे उसका अंत अंत है ना अंदर में 108 फुट ना बहत्तर फुट ना कितना फुट भूल गया इतना लंबा और सिंग आदि बाघ जो है उन लोगों का कम होता है अंत का जो हमारा नाड़ी है सबसे लंबा है मानुष का इससे आमिष भोजन निषेध है जो लोग आमिष खाता है उसका अंत लेंथ खूब कम होता है खूब कम सिंगो बाघ खूब कम अंत हाँ। अंदर में जो नाड़ी जो है कम होता है तो किसी भी हालत से आमिष भोजन निषेध है उचित नहीं बिल्कुल निषेध यहां तक कि किसी जगह तुम आमिष को रखा उसका अंदर में फल रख दिया पुनीर रख दिया वो चलेगा नहीं वो चलेगा नहीं कभी कोई किया रखा कोई पता नहीं वो बिल्कुल चलता नहीं भोजन नहीं करना वो सावधान ऐसा करके हर वकत सावधान होना चाहिए होनी चाहिए इधर जो है जो दरवाजा को ऊपर बैठा के वाह क्या किया दारी उरुम आपत्त ददार लीलाया नखर यथा अहिम गुर महाविषम जैसे गोरुर भगवान गोरुर भगवान एकदम दौड़ के एक सांप को ऐसा करके उठे खट उठा के ले गया गोरुर भगवान हमारा मयूर भी खूब साफ मारता है मयूर आ बाबा साफ देखो तो एकदम जाग एकदम यहां बताया कि देखो बोले दरवाजा का उधर जैसे गोरूर साप को पकड़ता है ऐसा करके ले लिया और बैठा के उसको फाड़ दिया फाड़ने का बात क्या क्या? उसका अंदर में जो आंत है आपको लेके माला बनाया ऐसा ऐसा करके माला बना विभत्स देखने में और जो खून है उसका जो छिटका वो लग गया इधर चारों देखने में एकदम विवत्स कैसा लग रहा बाप रे बाप भले नखाक उत्पाटित हृदयो मरे नखाकुर उत्पाटित हृत सरोम विस्तृत जो तस्चरानुदायुधायन जब ये इसको फाड़ दिया हिरण्य का जितना सारे परिकर है सब दौड़ के आया मारो मारो हमारा मालिक को मार दिया हमारा राजा को मारो इसको खत्म कर दो सारे अस्तो शस्तो लेके आ गया भाई हिरण्य का जितना सारे जितना सारे सारे उसूर है सारे आ आगे मार निकाले मारो मारो, hitting, मारो हमारा मालिक को मार दिया हमारा राजा हिरण्य गज क्या किया ऐसा ऐसा कर जैसे ऐसा ऐसा करना खुन से एक एक को सूरा जितना भी आए जैसे आकोरे मर रहा है हा हजार हजार आ रहा है ऐसा ऐसा आ, हा, हा, हा। ऐसा करके कर दिया सारे एकदम कीड़े मकोड़े मर रहा हो गया सब खत्म इसका बाद जो है एकदम ऊ करते करते गर्जन करते करते अब हिरण्य गुजू को मारने के बाद आप तो बैठा हुआ है सारे खून है चारों ओर अब इसका साथ इसका जो भयंकर रूप देख के सारे देवता लोग भी घबराए प्रभु का ये भयंकर रूप है और किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि ठाकुर जी का पास जाए थोड़ा सूती तो कर दिया दूर से बा बाह दूर से सूती किया ब्रह्मा जी स्तुति की रुद्र जी स्तुति की न तोस्म अनंता दुरंत शक्त विचित्वीर पवित्र कर्मने विश्व सर्गो स्थिति संयम ना सर्गो स्थिति संयम गुणी सलिलया संदे आत्मने ब्रह्मा जी स्तुति किया इसके बाद शंकर भगवान स्तुति करे कोपो कालो जुगंतस्ती ह तो अयम असुर अल्प कह त्व सूतम पाहि उपस्तम भक्तम ते भक्त वत्सल हे प्रभु ये प्रलय का काल नहीं हुआ लेकिन आपको रूप देखते लगता है प्रलय का काल आपका जो भक्त है छोटा बच्चा ये बच्चा को आप भक्त हो उसको बचाओ उसको कीपा करो ऐसा करके ब्रह्मा जी इंद्र ब्रमा जी रुद्रो इंद्रो सारे एकदम ऋषि मुनि सारे स्तुति करना शुरू कर बड़ा लंबा स्तुति है, स्तुति करने का बाद जो है सब स्तुति करने का बाद अभी नारद जी कह रहे है नारदी घटना को नारद जी कह रहे हैं ना नारद जी किसको ज्योतिषिर महाराज सब प्रसंग एक एक है लिंक खो गया तो उल्टा हो गया कहां से नारद जी आ गए वो सप्तम से स्टार्टिंग जो है नारद जी बोल रहे अविर जो है सारे देवता लोग सारा भयभीत हो गया सब मिलके विचार किया ऐसा करे प्रहलाद को भेजे क्योंकि ये ठाकुर जी का जो आविर्भाव हुआ ठाकुर जी का आविर्भाव किस लिए हुआ ये प्रहलाद को बचाने के लिए प्रहलाद के लिए तो हुआ तो शायद प्रहलाद के ऊपर प्रभु जी का प्रीति है प्रेम है बड़ा स्नेह है ऐसा करते सब मिलकर प्रल्हाद को भेज दे प्रद को प्रल्लाद बेटा तुम जाओ तुम प्रभु का पास जाओ बड़ा गुस्सा हुआ हम लोग जा नहीं सकता तुम जाओ प्रल्लाद प्रसयम आसो ब्रह्म ब्रह्मवस्थित अंत के तापित्री पे, कुतम प्रभु तुम्हारा पिताजी के ऊपर कुपित हो गया था क्रोध आ गया था बेटा जाके तुम ठाकुर जी प्रभु को शांत कर दो जाओ तुम जाओ सारे डर रहा है कोई नहीं आगे जाएगा प्रहलाद बच्चा है पांच साल का बोलकर बोल बेटा तुम जाओ तुम्हारा पिता के लिए इतना गुस्सा हुआ है ठाकुर तुम जाओ प्रहलाद डर ही नहीं है प्रहलाद बोल ठीक है चलो नृसिंग भगवान बताए हाथ जोड़ करके अब इतना छोटा बच्चा उसको तो को रहा नहीं गया इतना छोटा मासूम बच्चा उसको उठा गोदी में ले लिया आदर करके ए? सपाद इतना नादान बच्चा है ये हमारा सामने आ गया और देखते ही निशिंग देव एकदम तो स्नेहो में बिगलित हो गया क्रोध तो दूर की बात है कहा क्रोध है इतना छोटा बच्चा देखो आया सपाद मूल्य पतितम तमर्भकम किपया परिप्लुतो इतना कृपाया इतना स्नेह आया कि रहा नहीं गया संग संग उठा के उत्थप सृष्णा करम बुझम काला ही विस्त धीयम कृताभयम संग संग गोदी में उठा लिया उठा के प्यार के मारे हाथ को उसका सर पे रख दिया ऐसा करके निर्भय करने के लिए अरे बाप रे बाप रे बाप इसका बारे में हमारा चैतन्य महापुर जो निशिंग में है बहुत सुंदर उग्रो ओपी अनुग्रह व्याम देखने में उग्रो है लेकिन भक्तों का सामने अनुग्रो उग्रो नहीं है जैसे सिंह सिंह का शेर शे, का जो है शेर का बच्चा बाघ जो टाइगर है उसका भी बच्चा बच्चा को प्यार करती है ना माताजी कितना ऐसा है चाटे कितना प्यार है और दूसरे आए तो हलुम कर खा जाएगा ये क्या बात है अपना बच्चा पे कोई क्रोध नहीं है कितना प्रीति है ठाकुर जी का ऐसा ही सृष्टि निर्माण है, है जिसमें हर हर प्राणी उसका बच्चा को प्यार करता हमारा लड़का है हमारा बच्चा है तुम्हारा कौन है तुम्हारा तो ठाकुर जी है, है? तुम्हारा कोई नहीं है दुनिया में एक वो है ठाकुर जी और छोड़ के दुनिया में कोई दिखाओ प्रमाण करो बो का कहीं का बैठा है भले <laughs> ऐसा है और जब भी ठाकुर जी अपना अपना हस्तकमल को नृसिंग भगवान का यही प्रहलाद महाराज का सर पे रख दिया तो क्या हुआ ऐसे तो प्रेम प्रीति के द्वारा ठाकुर गदगद हो गया एकदम प्रहलाद महाराज पांच साल का बच्चा है ध्रुव महाराज पांच साल का बच्चा याद नहीं व्याख्या किया था ठाकुर जी जो आए दर्शन करने के लिए दर्शन देने के लिए नहीं है मधुभक्त ददर सह हम मधुबन में जाएंगे हमारा छोटा छोटा हमारा छोटा जो भक्त तो है उसको देखने के लिए जाएंगे दर्शन देने के लिए देखने के लिए कैसा है छोटा बच्चा छ महीना माई, का अंदर हमको खींच के लाया जुग जुग भजन करो है मिलता नहीं ठाकुर जी सोभरी ऋषि साठ साल तपस्या किया प्रोचेतक हम दस साल अब वो छो महीना का अंदर ठाकुर जी को खींच के लाया अरे कैसा भक्त है हम देखने के लिए जाएंगे कैसा भक्त है हमारा ठाकुर जी आए हुए आने का बात क्या की अपना जो संघ है पंचजनी जो संघ है वो ज्ञान का प्रतीक वो अपना कृपया कुपोले मैंने -पौ -पौ स्पर्श किया ऐसा गल करने के साथ एकदम शुद्ध सरस्वती जवान पर उदय हो गया है एकदम झड़का माफिक स्तूति करना सो यहां भी प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज भी ऐसा हुआ सिंिंग भगवान साक्षात मस्तक में हाथ धर दिए तो उसका बाद उसका ज्ञान का कोई कमी रह जाए ऐसा तो ग्नी है ही है भजन करते के तो पूरा पांच साल का लड़का है अभी स्तुति करना शुरू कर दिया बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति है हम संके में बताएंगे प्रहलाद महाराज आचो स्तुति दो चार पांच हम व्याख्या करेंगे बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा है ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तो से सत्तकतान गो गत वचसा प्रभावी नाराधि तमुगुणधुना कि सौम्य हरिग्र जाते मेधनाजन तपत युत मेधनाजन तपत य तेय प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय परस भक्त तुत भगवान गजजूथ पा विप्राद गुण युत अरविंद नाव पदार्द विमुखा सपचंबरिष्ठ मन्े तदर् प्राणं पुनाति सकुल न तो भूरी नैवात्मुरय निज लाभ पूर्ण मानं जनाद विदुष कुरुनो वृणीते जद जद जनो भगवते विदधीतमाननम तच्चात्मने प्रतिकोसी नाहं बिभे मिते तेनाम विभेमिते मिते ते अति भयानकर्क नेत्र भुकटिवसौ घृदंसा दिगभादरी अंत स्रज खत के तो संसार चक्र कदनाद गसतम प्रणीत ऐसा करके बहु एकदम स्टॉप करना पागल का माफी इसमें हम जीस्ट बताते इसमें सार जे ब्रह्मादयो सुर गणा मुनयत सिद्धहा सत्य गो वचसाम प्रवा प्रवाह हुई नाराधी तुम पुरुगु रोधुना पिपिप्रु किंगष्टुमरहती तो सौम्य हरि रुग्र जाते जिसको ब्रह्मा शंकर जितना देव ऋषि मुनि जिसको संतुष्ट नहीं कर पाता वो क्या हमारा दर संतुष्ट होगा ठाकुर जी तुम हमारा दर संतुष्ट होगे गए कैसे हो गे? मैं तो असुरकुल में आविर्भाव हुआ हरी जाते उग्र जाते माना उग्र कुल उग्रो जाते मतलब उग्र कुल उसकुल में मेरा पैदा हुआ क्या हमारा दारा तुम्हारा आराधना हो सके कैसे हुए हो ऐसा होल के प्रहलाद महाश्रुति उसके बाद ये श्लोक का तो व्याख्या पहले भी किया विप्रात दिशर गुण अजुता और विदो एक विप्रो ब्राह्मण बारह गुण से युक्त है बारह गुण फिर भी कुछ नहीं होने वाला जब तक हरि भक्ति उसका अंदर में नहीं है कुछ नहीं होगा सपचम सपचो जो है वो भी वरिष्ठ हो जाएगा श्रेष्ठ हो जाए सब अनाए कल्पते बोला इसका भी व्याख्या किया था कोई व्याख्या नहीं कर नहीं व्याख्या करे तो समाज में उल्टा हो जाएगा जब भी कोई बोलो तो इसको व्याख्या नहीं कर तो उल्टा सोचेगा समाज और जोगो करने बजे बोला वो लिखा है उधर यार नहीं बा अच्छा ठाकुर जी को जो आप अर्चन करोगे पूजा करोगे भोग लगाओगे ठाकुर जी का कोई जरूरी है मैं दिमाग से सूचो संता ठाकुर जी निजोलाभ सुनो जो गुरु वैष्णव भगवान है वो निजोलाभ तुष्ट अपना लाभ के द्वारा है स्वयं उसका अंदर अंदर में जो आनंद है उसके द्वारा ही परिपूर्ण है उसको बाहरी कोई वस्तु दे संतुष्ट करोगे व करोगी संभव नहीं नई बात मनोरम निजोलाभ पूर्ण प्रभु तो निजो लाभ है प्रभु का ना खाना का दरकार ना पीने का दरकार तुमने इच्छा करके मंदिर में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कराया करके भोगरा कर रहे हो बाद गुस्सा भी आ जाए तो अच्छा नहीं लग रहा तीन बजे उठो फिर ठाकुर जी को आरती करो ऐसा कौन करता है गुरु बोलते थे पहले ही तो मुसीबत है भजन क्या करे सुबह में उठेगा ही नहीं वो घर भग घर भग जाए सुबह में उठना ही संभव नहीं तो कैसे भजन कर? जब सुबह उठने का टाइम है वो सोने का बड़ा मजा आ रहा है <laughs> उस समय तो सोए रहो तुम सोए रहो तुम्हारा तकदीर भी सोए सोए रहे जो सोते रहते उसका तकदीर भी सोते रहते उठता नहीं कभी सो so, आ सूरज उदय का बाद जो जगेगा कभी भी उसका बुद्धि नहीं होगा जड़ जगत का एडुकेशन हो सकता है परमाप्ति को नहीं होगा सूर्योदय का बाद जो जो जागता है उसका ज्ञान प्रकाश कभी नहीं होगा क्षय हो जाएगा कुछ नहीं होगा जागना है तो सूर्योदय का पहले ना जागे तो उसका परमार्थिक कभी भी होगा नहीं संभव नहीं थोड़ा मुखस्त कर सकता बस इधर बोरा अंग्रेजी में कहता है अंग्रेजी में एक बात है आरडी टू बेड एंड आर टू राइस मेक ए मैन वाइस अंग्रेज लोग थे ओ ले वो भी जानते हैं है? देखो जल्दी सो जाओ जल्दी उठो तो ज्ञानी बनोगे बस हो जाएगा सुबह में उठ के कबा कमा का काओ खाओ खाओ करो ज्ञानी बनोगे होगा नहीं सुबह में उठकर चुपचाप रहो ठाकुर जी का चिंतन करो कीर्तन करो हैं तब ना होगा बोला महाराज बोला जल्दी उठो जल्दी सो तो ज्ञानी बन जाएगा ग्नी तो हम बना नहीं कैसे बनोगे सुबह उठ के कबा कमापे चिल्लाना भले इधर रहे नई बात मन प्राइ हम निजो लाभ पूर्ण हम तो निजो लाभ निजो अपना लाभ से दारा ठाकुर जी पूर्ण है ठाकुर जी को बाहर बाहर का कोई वस्तु देने का कोई जरूरी है नहीं फिर भी ठाकुर जी व्यवस्था रखा है इसका नाम बी ग्रह बी ग्रह विशेष विशेष कीपा करने के लिए रूप पकड़ा और तुम बारह बजे भोग लगाओ कि एक बजे भोग लगाओ कुछ नहीं बोले जब भी तेजा भोग लगा बोलेगा नहीं लेकिन गुरुजी बोला देखो एकदम ये विधि मार्ग है विधि मार्ग एकदम पक्का विचार करके आरती चार बजे चार बजे करना चाहिए विधि मार्ग है अब कभी चार बजे कभी साढ़े चार बजे पाँच ऐसा नहीं चलेगा भोग कभी बारह बजे कभी एक बजे चलेगा नहीं विधि मार्ग है विधि मार्ग में नियम प्रबल है जब अनुराग जब अनुराग मार्ग में जाओगे तब तो ऐसा प्रति है ब्रज में ऐसा ऐसा घटना है तो सूझ के पागल हो जाओ ये सब आश्चर्य है भगवान पीथी प्रीति के द्वारा गौर का पीसीमा जानते हो गौरनिता पीसीमा देखे नहीं देखे वृंदावन में है और पीसीमा गौर का पिसीमा और गौरनिता नीताय विग्रह है और बारिश हो रहा है पिसीमा हे बारिश में कहा जा रहा है वो सुना नहीं दोनों चला गया गौर बाहर चला गया विग्रह बाहर चला गया घूमने भीज के आए सर्दी लग गया बड़ा हम बोला था ना बाहर मत जा बारिश में गया देख सर्दी लग गया और जाके क्या की काफर लिया नहीं सर्दी नीताई गोर दे दिया और सर्दी आ गया वो बिगड़ा अभी भी है अभी भी है एख, एक थप्पड़ मार बाहर क्यों किया सर्दी में देख ठंडा लग गया बोला था ना जा कर ले कर दिया ये है रागमार अनुरागमार प्रीति प्रबल ठाकुर जी नहीं तो मैं मर जाऊं ऐसा अनुभव किसका है बोलो पकड़ के बोलो सलग्राम किसी का नहीं है संत महात्माओं का साथ क्या ठाकुर जी का ऐसा प्रीति है किसका हुआ बोलो सब नाटक है बोलो स्पर्श करके बोलो बोल नहीं सके हिम्मत नहीं है अगर गुरु वैष्णव ऐसा प्रीति है तो जरूर इसी जन्म में ठाकुर जी का फंस जाएगा प्रीति नहीं है वास्तव प्रति नहीं है तो कैसे जाए नैबात्मन पुरो निज लाभ पूर्णो मानम जनात अविदुसो करुणो व्रणित जत जद ज़़ जनो भगवत मानम तत्म ने प्रथम खुशाम खुश ठाकुर जी को सन्न दंडवध किया ठाकुर जी को प्रणाम किया परिक्रमा किया आरती उतरा सब किस लिए क्या कारण है ठाकुर जी का तो कोई जरूरी है नहीं बड़े इधर लिखा वे तो आत्मने प्रतिम को सुजथा मुखश्री जैसे दर्पण का सामने खड़ा हो जाओ हैं आपका अंदर गुस्सा आया दोनों में लड़ाई किया गुस्सा आया और आईना का सामने देख लो अपना मुख कैसा विकृत हो गया हिंसा आया भला हमको ऐसा किया हम भी मारे थोड़ा उसका अपना चेहर जब भी हिंसा आए ना क्रोध आए तब आईना को लेके अपने मुख को देखना क्रोध एकदम जैसा दिखाओगे वैसा देखोगे अपना ही तो मूर्ति है अपना ही तो मूर्ति है जैसा दिखोगी दिखाओगे वैसा दिखोगे तो ठाकुर जी अंतर में है इधर लिखा हुआ है प्रहलाद कह रहे हैं जैसे दर्पण में अपना मुख को देखते हैं कैसे भी कोई साजा है कोई कुछ किया है उसके बाद आना का सामने जैसा मुख देखे ऐसा ही दिखेगा ऐसे ठाकुर जी का आरती करो भोग लगे कुछ भी करो अपना ही मंगल के लिए कर रहे हो जैसा करोगे उतना ही जैसा आपका हृदय साफा हो उतना ही दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं है बाद में बोला ठाकुर जी आपका जो भयंकर मूर्ति है निशिंग मूर्ति ठाकुर जी मूर्ति को हम नहीं डरते जब भी तो पांच साल का लड़का हम पांच साल का बच्चा है तो आपका सामने आ गया ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम जाओ अब तू था क्योंकि आपका यो निस मूर्ति भयंकर ये हमारा डर का कोई बात नहीं हम तो डरते नहीं बोले कहें बोले ये तो हम डरते नहीं आपका जो भयंकर जो ना हम विभे में अजीत ते को नेत्र भुकुटी रहोसो ग्रोदम ऐसा दांत है ऐसा मुख है ऐसा कर हम डरते नहीं हम डरते नहीं बो तो की? तुम डरते नहीं हो बोले ना ठाकुर जी हम डरते लेकिन हम किसको डरते जानते हो ठाकुर जी हम तुम्हारा प्रभु आपका जो ये नृसिंग मूर्ति उसको हम डरते नहीं तो हम हम डरते हैं किस किस चीज को बज्रस्त्मीप नो दु संक्रा ग ये जो संसार है इसमें जो भयंकर कोई मर गया कोई रो रहा है कोई आत्महत्या कर रहा है ये सब जो भयंकर संसार है ठाकुर जी ये संसार को मैं डरता आपका ये रूप हमारा सामने बिल्कुल डरने का कोई ये संसार जो है कैसे ये सब लोग संसार कर रहे हैं हाय हाय जो उपनिषद में बोला हुआ है तुम संसार कर रहे हो मोज ले रहे हो मजा कर रहे हो उपनिषद में क्या लिखा है खुरस धारा निशी दुर्गम पथस्त कवयो वदंती दुर्गम पथस्त कवयो वदंती ये जो खूर है खूर जानते हो चूल काटते खूर उपनिषद बोले ये सब पागल सब पागल है सब खूर का ऊपर खूर का ऊपर से चल रहा है खूर का ऊपर चला जाए खूडो का ऊपर चल रहा है बोले बाबा का ऐसा महिमा है चरक पूजा का दिन वो बोठी का ऊपर छलंग लगाते कुछ नहीं होता बाबा उस दिन ऐसा बोठी है उसको भी छलंग लगा कुछ नहीं होता चरक चरक पूजा है गाँव में होता है ऐसा आसाम में भी है बंगला में भी है बाप रिवा उसका ऊपर पूरा ऊपर से एकदम घिरा कुछ नहीं हुआ काटा फाटा कुछ नहीं उस दिन का महिमा है चलो इधर जो है हिरन ये जो है प्रहलाद मारा कह रहे ये लोग ये सब लोग जो पागल है कैसे संसार कर रहे हैं हैं? संसार मतलब संसार मतलब छुरी का ऊपर से चलना धारा निश्चित है या खूर का ऊपर से चलो चला जाए क्या खूर का ऊपर खूर है खूर चला जाएगा हाथ धर दो कट के खून उपनिषद बोले संसारी आदमी सब भोका है ऐसा देखो कैसे चल रहा है कभी कुछ हो जाए अमंगल मंगल सब ऐसा है प्रहलाद महाराज ऐसा स्तुति किया उसके बाद हम जो स्तुति देख शुरू किया था उस स्तुति का थोड़ा व्याख्या कर दे उसके बाद छलांग लगाएंगे हम कुछ सब उपाय भी नहीं है यशमान संयोग जनमो शोका ना सक दुख सधम तदपि त अहम ब्रह्मामी बदमे तबागम यश संयोग जन्म शोकाग निना सकल जनसूद बोलो किस जोड़ी में जाना चाहते हो आदमी ये जो मनुष्य जन्म हुआ मनुष्य जन्म सिर्फ ये जन्म नहीं है किसी भी जन्म जाओ उसमें सारे एक दूसरे को प्यार करता है तो बस कभी महाकाल काल आया तो उसको लेके गया दो सांप है दो सांप इतना लंबा लंबा जोड़ी जोड़ी जानते हो जोड़ी एकदम एक साथ खाए पिए सुद साफ सिला भक्ति वालो तृत्य सिंह का जन्म स्थान है वहां वो जी महाराज है उसका मंदिर में रोज प्राय आते हैं और तुम्हारा एक बदमाश ने क्या की ऊपर से लंबा एक बांस देखे एक सांप को मार दिया गुरुजी बोला था बोला सांप को मात मारो मारो मात। वो जैसे रहे वो कुछ नहीं करेगा लेकिन माना नहीं एक असुर है बस मर दिया ऊपर छत का ऊपर से एक बंबू ले एकदम मारा तो हर जोनी में ऐसा है मेरा कहने का मतलब हर जोनी में जितना भी जैसा दो कौतक वतर का कहानी हम बताए नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी निसिंघु भगवान का प्रसंग आ गया निसिंह भगवान का प्रसंग आने का पहले कौतर का प्रसंग है तो फिर उसी राजा का प्रसंग है बहुत सारे चीज है उसी के राजा लड़ाई करते हुए युद्ध के तुम मर के पड़ा हुआ है ऐसा और जितना सारे पत्नियां हैं रोते रोते आई सब और रोना धोना एकदम पागल का माफी ऐसा रोना फूट फूट के अब जमराजी महाराज क्या की जमराजी महाराज बच्चा का बेस बनाया एक तो छोटा पांच साल का आके आगे बोला ये सब मैया लोग क्यों रो रही है क्यों रो रही है बोले देखो हमारा सामिन मर गया इसलिए रो रहा है बोल सब अपना दुख की कहानी बता रही बोले देखो ये सब इतना बड़े बूढ़े हैं हम बच्चा है हमारा ना तो पिता माता कोई नहीं है हम तो रोते नहीं ये लोग कैसे रोते बोले हमारा स्वामी मर, मर गया मर गया मर गया तो स्वामी पड़ा हुआ मन ना आत्मा निकल गया इससे आत्मा निकल गया तो जो आत्मा निकल गया आत्मा वो जो आत्मा वही स्वामी है तो आत्मा का साथ आपका देखा हुआ था पहले बच्चा बोला जुमराजी मारे बोले भैया स्वामी करिए स्वामी तो पड़ा हुआ मना वो आत्मा निकल गया मर गया मर गया तो जो आत्मा वो आप जो रो रही हो तो आत्मा का लिए रो रहे तो आत्मा जो पहले तो देखा नहीं था जब स्वामी जी स्वामी जब जीवित थे तब तो देखा नहीं अब भी देख नहीं रहो तो जो चीज दिखाई नहीं और उसका लिए रो रहे बोल के क्या की ऐसा तत्व तो तो ज्ञान को पदिश की तो लोग सारा रोना धोना बंद करके बोले सामी चाहिए तो ये सामी पड़ा हुआ ले जाओ घर में बोले ये नहीं आत्मा निकालो आत्मा को देखा नहीं कभी देखो हम बच्चा है पांच साल का हमारा कोई रोना धोना नहीं है जब कुछ मिले खाए ले और रहता हो हम तो रहते नहीं। तुम लोग रोते हो रोती हो ऐसे करके तत्वज्ञान तो को दो कौतल का कहानी है दो कौतल दोनों मिलकर अंडा अंडा भी आए अंडा प्रसव किए अंडा से बच्चा निकल आए और एक जो है क्या पकड़ने वाले जो पंछी जो शिकारी शिकारी आए शिकारी आके सोचे सब पकड़ के ले ले जाने के लिए सब जाल बिछाया जाल बिछाया तो और बच्चा तो उधर है ची ची कर रहे और वहाँ क्या कि वो जो ये जो है पत्नी और खाना बहुत सुंदर चढ़ा दिया और लेने के लिए गया और बच्चा को खिलाया वो अच्छा लेने के लिए बस बस जाल का अटक गया उसके बाद कौतर जो, जो है कौतरी राम हम कैसे जिए हैं हम कैसे जिए हमारा जीना बिल्कुल संभव नहीं हम कैसे जिए हम मर जाए ठाकुर जी हम मर जाए हम क्या क्या क्या करे बोल के कौतरी का पीछे जाके रोते रोते रोते रोते कौतोरी का पीछे जाके वो भी जाल में फंस गया जब जाल में वो फंस गया तो अंडा तो बच्चा जो है वो तो उसका तो पंचीन पंखा नहीं है जाके उसको भी उठा लिया वो चला गया बस हा हा का बिला हम ये छोड़ के कैसे बच्चा को पालन करे कोई नहीं है हमारा हाय हाय ठाकुर जी गया करके कोतरी का पीछे सब दे दिया अपना जान भी ऐसा ही है पूरा दुनिया और जो श्लोक का आज सुबह में बताया था वो श्लोक और एक बात याद करके रखना प्रहलादी प्रहलाद महाराज जी कह रहे कि और हो सके तो कल सुबह में बताएंगे तो नई कुंठना। कुंठना तो मनो में स्त कथा तो वैकुंठ नाथ विकुंठ तो वैकुंठना तो होता तो तो है संप्रिय दुर्त दुष्ट मसाधु काम सौ हर्ष शोक भयशनाथ तस्कतीवामीदीन कैसे बताया नैताव कथा विकुंठना संप्रियते दुरित दुष्ट साधु तीव्र काम आर्ष शोक भयशनाथम तस् कथम तब गतिमी स्वामी दीनः ये ठाकुर जी आपका चरण में कैसे जाए जाना संभव है क्या क्योंकि आपका पास जाने का तो रास्ता एक ही है ठाकुर जी का कथा कीर्तन में लगे रहो नहीं तो जाएगा नहीं कोई भी जाएगा नहीं ठाकुर जी का इससे बताया रूप प्रहलाद महाराज सुंदर सिद्धांत नहीं तो मनोह में स्त कथा सुबई कु दुष्ट मसाध तीव्रम काम हर्ष सो सनातम तस्मीन कथम तब गतिमि स्वाम दीना स्वाम दीना।, दीना हे ठाकुर जी आपका चरण में कैसे जाए है संभव है क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह से मैं डूबा हुआ हूँ आ सबसे बड़ा चीज है हे वैकुंठनाथ हे विकुण्ठनाथ तुम्हारा कथा कीर्तन में मेरा मन नहीं है नई नौित, नौ तत्त न एत मनो नई मनो तब कथा सुवैकुंठनाथ न एत मनो मैं तब कथा सुवैकुंठनाथ संक्रियत क्योंकि दुरी तो दुष्ट मसाधु थी ब्रह्म जो मन है कई भी किसी भी हालत से संकीर्तन में हरि कीर्तन में कथा में नहीं बैठता मैं क्या करूं किसी भी हालत से तो आपका कथा कीर्तन में बिल्कुल मन बैठता ही नहीं चंचल मन चैतन में आपको बोला एक पल भर का लिए ठाकुर जी का कीर्तन को बंद मत करो एक पल भर। जवान कीर्तन चलते रहे क्योंकि रास्ते में मार्केटिंग करने गया उधर मौत हुई। हम जानता है मार्केट में गया और दुकान खोलने के लिए नौकर पहले गया और नौकर पहले गया जाते जाते बस बागड़ी बागड़ी मार्केट पहुंचते पहुंचते मौत हो गई नोवीन आर मोदी मेरा जाना हो कितना आदमी मर गए करोड़ों पोती हम जब सुना वो मर गया पर कैसे मरा वो जो मार्केट में जाते जाते बस बागड़ी तक पहुंचना थोड़ा बहुत बाकी है बस वो आठ पे लोग गया बस मर गया सारे और खबर चे नवीन बाबू मर गया बस और एक आदमी मरा लाल बाजार के सामने करोड़पति बिजनेसमैन है मर गया शिरीश भाई गुजराती हमारे पास खबर आया नवीन भाई मर ये मर गया मर गया, गया कैसे बोले तो जॉन्डिस जॉन्डिस ये करोड़पति है करोड़पति है जॉन्डिस तो कौन सी बात है बच्चा का रोग है जन्डिस तो हम लोग खेल खेल में चला जाता उसको पता ही नहीं चला जो जंडिस हुआ सब लीवर हो गया। बाप करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक है पे चला गया जाना ही है वो भी 48 साल का उम्र 48 चला गया जब जिसको जाना है एक बहाना लेके जाना ही है जब भी किसी को जाना है एक बहाना लेके तो जाएगा, वो जाएगा ही बस गया इसे बोला देखो ठाकुर जी तुम्हारा कथा कीर्तन में मेरे हम लोग हमारा मन बिल्कुल बैठता नहीं क्योंकि दुरी तो दुष्ट माधु तीव्रम मेरा मन दुष्ट है बुद्धि दुष्ट है तो मैं क्या करूं दूरित तो दुष्ट माधु तीव्रम मैं असाधु हूं आपका कथा कीर्तन में बिल्कुल मन साधु का उपलक्षण क्या है पहले साधु का लक्षण है हरि कीर्तन हरि कथा में बड़ा आनंद वो साधु जरूर सोच रहे ना कोई गुण उसका अंदर में है कि नहीं है बिल्कुल नहीं देखना बाकी गुण आ जाएगा अगर किसी का अंदर में हरिकथा कीर्तन के लिए बड़ा भारी एकदम आनंद है तो जरूर हंड्रेड परसेंट सोच के रखना वो साधु है चाहे मैया हो और पापा हो जो कुछ भी हो जिसका हरिकथा कीर्तन में मन है वो साधु ये लक्षण है इसमें लक्षण नहीं है तो ये जो है तुम्हारा कथा कीर्तन में मैं नमन नहीं लगता मैं क्या करू कामा हर वक्त काम क्रोध लोभ मोह सब अंदर में हुआ है हर्षो को कभी हंसना शुरू कर दिया पोता-पुती के साथ कभी रोना शुरू कर दिया शोक को भय शनार्थम हर वक्त हंसना रोना कभी भय आ गया क्या होगा ऐसा तस्मिन कथम तब गोतिम विमित महा हे ठाकुर जी तो आपका चरण कैसे ढूंढे आपका चरण में कैसे जाए क्योंकि आपका चरण में जाने का तो एक ही रास्ता है इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे विषय उसके इस श्लोक को थोड़ा और व्याख्या करेंगे भोपाल जी का कहना भक्ति कहना। अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देखो ठाकुर जी हमारा जीव जवान जो जीवा है जवान एक तरफ खींच रहा अच्छा खाना का तो और मेरा कान जो है इधर खींच रहा आंखें उधर देखने के लिए खींच रहा है इधर देख आ ऐसा ऐसे अवस्था में पड़ा हुआ हूं माँ तृप्ता कृष्णो अन्न तक उदरम सबरम कुत ग्रानो चपल दृ कच कर्म शक्ति बहवो सपत्न एवंपतिम लोलती क्या बोला हे ठाकुर जी मारा जीहा एक तरफ खिंच रहा है मेरा कान इस तरफ खींच रहा है मेरा नाक इस तरफ खींच रहा है आंखें इस तरफ हम कहा जाए हम तो मर जाए ठाकुर जी जे वही कतोच्युत सती माँ विप्ता कृष्ण अन्न तक उदरम श्रवणम कुत घो अन्न तपल दृक्च कर्म शक्ति बहवो सपत्न क्या लिखा बहवो सपत्न इव गृहपतिम लुनंती जैसे एक गृहपति गृह स्वामी उसका अगर आठ दस बीवी है क्या करे तो फिर आठ दस बीवी तो एक इधर खींचे एक उधर खींचे एक इधर खींचे उधर क्या जाए कहा जाए बेचारा लिखा हुआ है बहुवो सप्न इहपतिम लुलनती लोलन थी जैसे लूट मार करे इसको टाने खींचे गृहपति स्वामी का क्या अवस्था हो बोलो ऐसा ही जे हुआ कतो तो बिकर सती मा हा हा हमारा जवान अभी तृप्त तो नहीं हुआ उधर अच्छा खाना देगा तो मन वो अच्छा बना पूरी कचोरी वो खाए ऐसा विकर सती माँवी तृप्त आश्रृष्ण जो है इस बात पर ध्यान देना विशेष भी विचार करना ए, यू आर अटेंशन प्लीज जब भी देखोगे ये जवान है इसको लॉक करोगे चाबी दे, दे दोगे सारे कंट्रोल हो जाएगा सारे देखो लाइन पे है सारे देखो लाइन पे है ये दुआ के, बुद्धि ना, मुख, जीवा नीचे नीचे पेट उसके बाद कृष्ण जिसके द्वारा आदमी इंजॉय करता है ऑल इन नाइन ऑल इन लाइन इफ यू कैन कंट्रोल योर एवरीथिंग कंट्रोल जवान को कंट्रोल करोगे यहाँ चाबी दे दो देखे सब कंट्रोल साधु का यही है यहाँ कंट्रोल यहाँ चाबी लगा दो बस देखो सब कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ चाबी लगाना संभव नहीं हमको थोड़ा दे दो हमको थोड़ा दे दो खाओ खूब खाओ चका, चका। बस उसके बाद ऐसा ही है प्रहलाद महाराज जी सुंदर बताए कि कुछ नहीं होगा आदमी जो आनंद ले रहा है इसका बारे में काल काल बताया था ना जनमेखम कंडु कुंडुयान, ये न करक्ष दूक्षम दुख्या त्रिपन तिने हिपना दो बहु दुख भाई कंडूति बद मनसी तो थी रहा ये जो सांसारिक सुख ये प्रहलाद महाराज बोले जैसे खुजली होता है ना खुजली खुजली होने का बाद डॉक्टर बोलते बिल्कुल हाथ मत लगाओ बिस्कुल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बोला मेडिसिन लगाया दवा कराया पट्टी कराई पट्टी कराई बस हो गया सोते सोते इतना चुटका नहीं आया ऐसा ऐसा कर दिया सुबह में देखा बारी बार साफ पहले का माफी फिर डॉक्टर ने ऊलााम क्या करे तुम तो कर दिया ऐसा संसारी लोगों का जो सुख है ये ऐसा है वो जानता ये खतरनाक है फिर भी रहा नहीं जाए यही सुख को भोगो क्या करे बेचारा संसारी लोग क्या करे इसके बाद प्रहलाद महाराज जी ने बोले देखो मौन व्रत श्रुत तपोधन सधर्म व्याख्या हो साम प्राय परम पुरष तेतु तो अजितेन्द्रिया वार्ता उतो न वात्रो तूदिका वै प्राय ठाकुर जी ऐसा है जो व्यक्ति मून रहता है मौनो व्रोतो रखता है श्रुतो बहुत शास्त्रोध्यायन किया स्वयं श्रोवण किया त्वपो किया और अध्ययन किया श्रुतो है ये सारे जो है तुम्हारा जो श्रोवण किया हो रहा है सब कुछ ये जो कुछ भी है मौनो व्रोतो श्रुतो अभी श्रोवण किया कर रहे हो त्व अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो समाधाय जो कुछ भी करो आप वर्गो जो कुछ भी करो अपवर्ग बारगा परम प्रायः परम तु अजित्रिया वार्ता उ तो नु दाम जो व्यक्ति है जो अजितेंद्रिय व्यक्ति है इसका लिए श्रवण कीर्तन इसका लिए मौन व्रतो ऊंचा खूल जो कुछ भी है अध्ययन सधर्म पालन जो कुछ भी है तो रहो जप एकांत में जप किया सब क्या वार्ता भवंती वो खाने पीने का मसला आ जाए मौनी बाबा बांध के बैठा हो जैसे ज्यादा आए हमारे पास भोग का सम्मान ऐसा नहीं करना चाहिए ये जो है वो क्या है बोले ये जो दाम्भिक व्यक्ति का लिए ये है वार्ता भवंती माल मारने का चक्कर और जो गौरकिशोर बाबा आदि जो सब महात्मा लोग है इच्छा करके ऐसा करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए क्यों विरक्त तो करे आंखें दुनिया भर का संसार का कहानी सुना है बोले भाई बाबा मोहन है कुछ नहीं है गौड़िया मंड में मोनोफोनो कुछ नहीं है हर प्रकार हरी का था बोलो कीर्तन करो आलतू फालतू तो समझ जाएगा इसलिए ऐसा है ना तो क्या करे जब मैं ऐसा बोला मौन व्रत श्रुतोतपो यर्ग प्रापुर ते तो अजितेन्द्रिया वर्ता उतो न वातृतु दबिका ऐसा करके बड़ा लंबा चौड़ा करने का सोपकी को भगवन प्रद्रम प्रहलाद भद्रभद्रम भद्र ते प्रीत हैं, ते असुरोत्तम बणम वृणी वर्णम्रणीश्वाभिमतम ब्रिनिश, काम पूर्वी अहम निर्णाम प्रलाद तुम्हारा मंगल हो प्रलाद भद्रो ते प्रलाद को भद्रो बोल के संवादन किया हे भद्रो तुम्हारा भद्रो अर्थात मंगल हो जाए भद्रम ते प्रीतोसमी अहम प्रीतो अहम तुम्हारा पर मैं बड़ा संतुष्ट हूं हे असुरोत्तम असुर गणों में उत्तम हो असुर नाम वो एक व्याख्या था मेरा बात ध्यान देना जब प्रहलाद महाराज पिताजी जो पिताजी को बताया जाओ असुर नाम आप असुर का अंदर में वर् जो है असुरश्रेष्ठ हो लेकिन इधर जो व्याख्या है वो, वो नहीं इधर सुंदर व्याख्या है इधर बोल्ला देखो आप असुरो में उत्तम है आपका अंदर में असुर भाव नहीं है सुरों का अंदर में उत्तरते सुरो उत्तम में आप उत्तम है व्याख्या अलग हो गया असुरो का अंदर में आप उत्तम हो उदगौ तो तमो नहीं है आपका अंदर हो गया आप बरम्रण स्वाभिमतम तुम्हारा जो वर चाहिए हमसे मांग लो क्या वर चाहिए बोलो क्योंकि मैं हम जो है हम काम पूरा पूरा दुनिया अनंत ब्रह्मांड का जो काम है वो काम हम ही पूरा पूरा करते पूरा करने वाला हम ही है आ, काम पूरा उसमें हम निर्णाम सबका जो काम है पूर्ति करने वाला मैं हूं एकांत और देखो हमारा दर्शन सुदुर्लभ है आनंद काल चक्कर काटते रहे जीव हमारा दर्शन नहीं मितता है माम प्रणतो आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में हमारा दर्शन सु है पीछा नहीं जाएगा मांगो कुछ अब प्रोहलाद महाराज जैसे शर्म के मारे सर है। जी गाया ठाकुर जी ये क्या चक्कर आप बोल रहे मांगो मांगो हमारा मांगना है ही नहीं हमारा कुछ आपको बस क्या मांगे आ ना कुछ मांगो मैं आया तो मांगना ही पड़ेगा कुछ मांगो ठाकुर जी हमारा कुछ मांगे है नहीं तो मांगे कैसे ना प्रोह्लाद महाराज सोचे ये मेरा ठाकुर जी है ठाकुर जी हमारा साथ आए हैं और भक्ति योग का भक्ति योग में ये नियम नहीं है ठाकुर जी से कुछ मांग ले मांगो तो भक्ति योग विशुद्ध भक्ति योग नहीं होगा तो नारद जी बोले भक्ति योग प्रहलाद महाराज बोले ये जो मांगना ये मांगने जाए तो शुद्ध भक्ति का खिलाफ हो जाए इसी विचार से ये प्रहलाद महाराज ऋषि के सता नृशिंग देव को हंसते हुए बोला प्रहलाद उगाचो प्रहलाद बोले ठाकुर जी ऐसे ही तो मैं ओसुर खानदान में पैदा हुआ और फिर बर मांगो बर मांगो बर मांगो क्या लगा के रखे हो और हमारा लोभ आ जाएगा अंदर में तो ये तो आप ऐसा मत ठाकुर जी ऐसा नहीं करना कीपा करो माँ मांग प्रलोभ माँ मांग मां प्रलोभ प्रत्यास तो हमसे बर ले लो वर ले ऐसा मत बोलो आप लोग दिखा रहे हैं ना लुभा है मेरे को ऐसे तो मैं लोभी हूं वो सुरकुल में पैदा हुआ मेरा हमको लुभाया हमको लोभ मात दिखाना ठाकुर जी मां मलोभ यम कमी शु तंग भी तो निर्भिन्न मुख मुहा हम तो निर्विन्न हो गया विश्व से एकदम हमारा कुछ मतलब ही नहीं विश्व से हमारा को मतलब विषय क्या करे ठाकुर जी निर्विन्न हमारा अंदर में विषय का कोई चेष्टा ही नहीं है क्या आप बार बार ले लो ले हम क्या ले बोलो बार बार ठाकुर जी बोले देखो आप मेरा स्वामी हो मैं आपका भृत हूं और भृत तो वो है जो वास्तव भृत वो है जो स्वामी से कुछ मांगता नहीं सेवक वो है जहां इतना दिन सेवा के कुछ तो माल मिलेगा ऐसा कुछ सोचे नहीं वो है सेवक और मालिक वो है जो वृत्तों को एकदम अंतर से प्रीति करे तो आप आप मेरा ऐसा स्वामी हूं मैं आपका ऐसा वृत्त हूं और दोनों का अंदर में कोई लेन देन नहीं है माल लेने देने का कोई संबंध है नहीं तो बार बार आप बोलो ले लो ले लो क्या ले हम बोलो तो हैं? और जस्तो आशी सौ 900 वृत्त सौ वही बिना आपका और हमारा बीच में ऐसा तो रिलेशन है नहीं ठाकुर जी था अखिल गुर घटे तो करुणात्मना है ठाकुर जी आपका साथ तो मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है संबंध तो बहुत ऊंचा है क्योंकि अगर जस्तु आशीष जो सेवा करने के बाद कुछ आशा करे स्वामी से वो तो सेवक नहीं है वो बनिया बनिया है बनिया बिजनेसमैन है गुरु जी का बहुत सेवा किया बस बाद में गुरु जी आपका सेवा किया हमको आचार्य बना के जाना हां तुमको आचार्य बना देंगे हो गया हो गया बिजनेस हो गया लोग हमको देखे कितना बड़ा सिंहासन में बैठे कोई नहीं बुलाएगा जिससे समय छागल है वही बुलाएगा कोई समाज बुलाएगा नहीं तुमको अगर ऐसा करोगे कोई बुलाएगा नहीं पूछेगा भी नहीं जितना करोड़ रुपया तुम्हारे पास है क्यों नहीं बुलाने के लिए शुद्ध वैष्णव लोग आएगा नहीं तुम्हारे पास बिजनेस हो गया हम सेवा किया हमको कुछ दो बे ये मंदिर हमारा नाम पे लिख देना हा हा, हा हमारा नाम पर लिख देंगे हो गया गुरु जी से कुछ लेना ही नहीं कुछ लेना नहीं है देना है और लेना है तो एकमात्र संपत्ति अंत संपत्ति जो भक्ति है ये लेना और कुछ नहीं गुरु प्रतोपति वैकुंठ जोगी दुर्लभम गुरु श्री गुरु जी अगर प्रसन्न हो जाए मेरा ऊपर कोई रोक नहीं सके मेरे को गुरु जी वैकुंठ जो गोलोक में भेज दे जहां कुंठा धर्म नहीं है हेजिटेशन नहीं है कुंठा धर्म इस बार मैं काल चर्चा करें उसके बाद प्रल्लादाकुर जी ऐसा करो बार बार बोल रहे हो आपका भी सम्मान रह जाए आप बार बार बोल रहे हो आप, आप बार बार बोल रहे हो कि आशीर्वाद ले लो बर ले लो वर लो ठीक है हम बर मांग दिया आपसे एक बार आपसे एक बार हम आप, आपका पास एक बर मान रहे ठीक है यदि में कामानो कामानम हित बरांग बरोमान संग्रहतर यदि देना ही चाहते जोर्जस्ती तो ठीक है दो बर एक और दो क्या बर है यदि दाससी में कामानो वरान स्तंग बरदर सब हे बरो बर देने वालों में श्रेष्ठ है बरोदर स्व जितना सारे बरदान करने वाले हैं उसमें आप सबसे ऊपर देवता लोग भी बोर्ड देते हैं तो क्या आपका आपका पोजीशन क्या ऐसा है जितना बड़ देने वाले हैं सबका ऊपर ऐप टप तो आप जैसा है बड़ मांग लो थे मेरा ऐसा बर रहा कि कोई कामना वासना किसी मांगने का इच्छा ही ना रहे ऐसा बर दे दू कैसा बड़ मांगा देखो भगवान से चालू है ज्यादा भक्त लोग भगवान से ज्यादा चालू है भगवान चालाकी करता है भक्त लोग और भी चालू है कैसा चालू है देखो भले ठाकुर जी ठीक है ऐसा बर दे दो कि हमारा हृदय में कोई कामना वासना का उत्पत्ति ना हो ऐसा आशीर्वाद दे बर दे दो बोले ठाकुर जी बोला हमसे तो ज्यादा चालू है देखो कामना वासना का उत्पत्ति ना हो ऐसा बर दे दो ऐसा बर कौन मांगे एक प्रहलाद महाराज छोड़ वृंदावन में कई घटना है रूप सनातन का घटना सुने हैं जो मिला था सोनातन को परसपाथर ये तो हो गया वृंदावन में हमारा एक निम्बार संप्रदाय का एक बड़ा महात्मा है इनका नाम है नागा बाबा नागाबाबा मतलब नागा नहीं नागा बाबा सुनने से लोग बोले नागा हाँ ना, नागा नहीं नाम नागा बाबा उसका जन्म हुआ पैगाव पैगाव है पैगाव बोल के एक है हम भी जाते रहते हैं उधर फैलन गांव पाय ये सब तो जाएगा बाबा का जन्म है बाबा ब्रज में ही रहते हैं भजन करते रहे कॉपी न है कुछ नहीं इतना है हवा का में भी चलता है वृंदावन से गोविंद का दर्शन किया हवा का मैं गोवर्धन चला गया गोवर्धन से भी चला गया कहा नंदगांव बाप रे बाप हवा जैसा चलता है। एक दफे चलते चलते क्या हुआ नागा बाबा का जटा था जटा क्या हुआ कांटे का झड़ में कांटे का झाड़ वहाँ जटा उलझ ऐसा लग गया तो जाना चाहिए जाना दो हाथ माला है एक हाथ में एक हाथ में ये जो कांटे हैं कांटे में ये आपका जो जटा है वो गया बाबा जाना चाहिए जा नहीं सकता और क्या करे एक जगह खड़ा हो गया और जंगल से जाते हुए बाद से बाबा क्या हुआ इधर खड़ा क्यों हो कुछ नहीं ओहो आपका जटा उलझ गया लग गया अम खोल देते एक, बिल्कुल नहीं खुलना खुलेगा नहीं तो जाओगे कैसे तेरे को खुलना नहीं है जिन्होंने लगाया वो खुलेगा कौन लगाया वो जो लगाया लोग अपना काम तू अपना काम पे जा। जो लगाया वो वो खुलेगा। अब वो कौन लगाया? एक दिन गया पूरा दिन खड़ा है रात दिन पूरा खड़ा है पांच दिन दिन अभी भी खड़ा खोलते नहीं खोला नहीं जो लगाया वो खुलेगा तो कृष्णो को रहा नहीं गया कृष्ण आ गया आके बना के आया बाबा लो तुम्हारा खुल दे नहीं खुलना नहीं जो लगा होकर वही हम वही है जिसका आप दर्शन चाहते हो वही हम है नहीं खुलना नहीं हम मानते नहीं तू वो है कैसे माने धोखेबाज पर ना धोखेबाज़ नहीं मैं किस ना मानता नहीं अगर प्रिया जी आए राधा जी आए सामने तो हम मानेंगे तो कितना चालू है रे बाबा राधा जी को शरण किया राधा जी जुगल दर्शन किया ठाकुर जी बोले देखो कितना चालू है हैं, हम दर्शन दिया फिर भी बोलता है, माने नहीं जो जा राधा जी आए जुगल दर्शन किया कितना चालू है जो भजन करते हैं है। है। है। महाराज देखो कितना चालू है प्रदार अगर देना है ऐसा करो जो हमारा हृदय में कामना वासना का कोई शेष ना रह जाए कोई इच्छा ही ना रह जाए उसका बोले पुल्लाद महाराज मेरा पिता आपका ऊपर बहुत ऐसा हमार, आप हमारा जो पिता है जिसका ऊपर आविर्भाव तो अमंगल हो जाए मेरा पिताजी जो है वो उसका अमंगल निशिंग हास का कर दिया क्या बोलते हो बोल्ला हैं जिसको हम गोदी में उठा लिया फाड़ दिया हमारा हास्य स्पर्श हुआ उसका कैसे अमंगल हुए है? है अरे बाप रे बाप बजैन तस्मात पिता में पुए तो दुष्तरा दुरंत राघात पुतस्ते कृपण अवश्य हमारा पिता का मंगल हो जाए थोड़ा दुरंत तो नरक में पतन होने वाला हमारा पिताजी ऐसा अमंगल किया कितना मारा मारी काटा पीठी कितना किया आप थोड़ा कृपा करना इसका पहले एक श्लोक था हम काल बताएंगे आज भी भोगे न पुण्यम कुशलेन पापम कलेवर काल जबे नित्वा इसका व्याख्या तो जो पुण्य है उसको खय करो बल भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कले वरम काल जबे नित्वा किम सुरोक गीतम बितायो मी मामेश मुक्त बंदो तुम तो अभी गद्दी में बैठो इसके बाद वो आपका जो जो कुछ भी खाए करो उसका बाद, बाद में छोड़ के मेरा पास भी जाओगे कोई चिंता नहीं जब बोले मेरा पिता का मंगल हो जाए विष्णु भगवान हासना शुरू कह रहे हो जिस स्कूल में तुम जैसा महाभागवत का आविर्वाद हुआ है उसका 21 पीढ़ी खानदान पार हो गया 21 पीढ़ी तुम क्या कर रहे हो हमारा पिताजी का मंगल हो जाए क्या कह रहे है तुम इक्कीस पीढ़ी जिस खानदान में तुम जैसा महाभागवत बोले स्त्री सप्त भी पिता पुतः पितृ भी सहो ते अनग साधु अश्वकूल या तो भवान विकुल पावना पूरा खानदान को पवित्र करने वाला इक्कीस पीढ़ी तर जाए अब तुम बोल ले हमारा पिता का मंगल हो जाए इक्कीस पीढ़ी इक्कीस पीढ़ी का व्याख्या कई बाहर का आदमी उल्टा करता है इक्कीस पीढ़ी का मतलब सोचता है कि हमारा जो एक हमारा जो अभी का पिता माता एक हमारा अभी का पिता माता उसका पिता माता ऐसा सोचता है विश्वनाथ चौक बोला नहीं एक स्पी का मतलब ये जो जीवात्मा प्रहलाद महाराज अभी जो प्रहलाद रूप प्रहलाद तो नित्य स्वरूप है ही है साधन सिद्ध सब में विचार है हम तो इधर ये लोग के लिए बो, बोलने के लिए बैठे जो प्रहलाद महाराज का पूर्व कहानी भी है पढ़े हो से कहानी हम नहीं तो सित्थ। सित्थ है तो सिद्ध सिद्ध भी उसका बात हम छोड़ दो हम बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो अभी महाराज रूप जन्म हुआ पूर्व जन्म में जो पिता माता को आश्रय किया उसका पहले जन्म में जो पिता माता का आश्रय किया उसका पहले ऐसा किस्म ये नहीं कि इस जन्म में एक ऐसा नहीं ऐसा बोला जो भी है एक जो है योच यत्र मधक्तिया प्रशांत समदर्शिना साधव समुदा चरंत साो समु समुदाचरस्ते पूयंते ओपी कि मधुभक्तिया प्रशांत समदर्शिना साधव समुदाचरस्ते पूयं ओपी किट तुम्हारा माफिक भक्त तो जहां भी रहे जिस जगह रहे वहां कीरे मकोरे रहे वो भी पवित्र हो जाएगा एक भक्तो शुद्ध भक्तो जहां रहता है वो कीरे मकोरे वहां जो है वो जो कीर्तन कहते हैं उसका दारा कीरे मकोरो भी मंगल हो जाए ऐसा महिमा प्रियंते ओपी की कटहा देखो क्या सभाग्लाद महाराज ने घोषणा कर दिया एडवर्टाइजमेंट कर दिया देखो भगवान ने बोला भवान में खुलू भक्त्यान सर्वेशा प्रतिरूपोदी कोई अगर मेरे को पूछे ठाकुर जी आपका भक्त तो कैसा होता है बोला हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे ए प्रहलाद प्रहलाद को देखो क्या जाता बातें करने का दरकार नहीं ठाकुर जी बोले कोई अगर पूछे मेरे को आपका भक्त कैसा होता है ठाकुर जी बोला हम जाता बातें नहीं बातें नहीं करेंगे पूरा प्रहलाद को प्रहलाद तुमको लेके बोला ए देख प्रहलाद को देख हो गया छुट्टी हो गया ऐसा है ठाकुर जी का भवान में खुलू भक्त्यानम सर्वेश्याम प्रतिरूप उदृक भवान में प्रतिरूपद्रिक भक्तो होना चाहो है इसीलिए चैतन्य चैतन्यू बार बार यही तो चैतन्य हमारा गौर धाम पे जो निशिंग देव है इसका विशेष महिमा है हम लोग अर्चन करते गौर निशिंग गौर भगवान निशिंग रूप में हम लोग ये सोचते हैं प्यार करते हैं प्रोपा जी ने एक दफे जोगपीठ मंदिर में भजन करते करते देखा निशिंग पल्लि से निशिंगो देव रोज आते आते आके निसिंग पल्ली निशिंग पल्ली निशिंग बल्ली है ना निशिंग बल्ली से गौर को दर्शन करने के लोग आते हैं निशिंगो देव। वो बोलते निशिंगदेव तो गौर एक ही है फिर भी प्रोपा जी ने देखा रोज निशिंगदेव निशिंग बल्ली से गौरांग चरण में दंडवत करने के लिए आते हैं ये देख के प्रभुपात का बड़ा कष्ट हुआ बोला ठीक है ऐसा करे कि निशिंगदेव तुमको इधर ही प्रतिष्ठान कर दे उसके बाद निशिंगदेव का प्रतिष्ठा जो मंदिर में जोगपित मंदिर में का प्रतिष्ठा है और विशेष करके परमाणु का भोग है विशेष परमाणु भोग बाकी भोग तो है ही है वो निशिंगदेव के लिए विशेष परमाणु भोग है समझा तो ये है विशेष आर भवान में खोलो ए जैसा बोला तुम्हारा पिताजी जो है मदंगो स्पर्श नेना अंगो लोकान या सती हमारा स्पर्शो जिससे हो जाए वो तो परम मंगल उर्ध को जाएंगे कुछ नहीं होने वाला बस हो जाए इस विषय में एक बात है हतारी गोती दायक एकमात्र कृष्ण है हतारी हतो अरी दुश्मन को मारने के बाद जो गोती देने वाला एकमा कृष्ण है के नहीं निशिंगदेव किया किपा किया सब किया लेकिन अंतिम में अंतिम में भगवान श्री कृष्ण उसको गोती जो अंतिम गोती जो है असुर का हतारी गोतिदायक एक विशेष चीज है निशिंगदेव चाहे तो दे सकता लेकिन हतारी गोतिदायकत्व बोलकर कृष्ण का एक विशेष गुण है गोस्वामी लोगों ने लिखा <coughs> गौरलीला में देखो देखो ये जो जय विजय है जय विजय हिरण्य को हिरण शिव उसके बाद रावण कुंभकर्णो उसके बाद क्या हुआ कंसो, है शिशुपाल दंतपर्ग को कौशो नहीं कंसो का परिचय दूसरा है शिशुपाल दंत वर्ग हुआ इसके बाद ये जो हमारा काजी जो है इसको उद्धार करने का प्रसंग हमारा गुरुवर को बोलते है बेटा अंश ही था इसको प्रेम दे दिया जापा कह गोरंग महाप्रभु प्रेम दाता, आज एक्चुअली मुक्ति मुक्तिदाता हतारी कृष्ण का विशेष गुण है और मुक्ति दाता जो है विष्णु तत्व तो तो छोड़कर कोई नहीं मुक्ति दे सकता सब आर कृष्ण छोड़ के नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण छोड़ के बिना ब्रजो प्रेम देते नहीं सोखती हम अगर खोद ना जाए वो तो ब्रज का प्रेम का विषय जगत में देना ये प्रेम देना संभव नहीं निशिंग देव की बराहु देवी किसी के द्वारा प्रेम वितरण संभव नहीं लीला होता है एक बात तो कृष्ण को आना पड़ेगा और कृष्ण चैतन्य महापू बन के आए जिसको इच्छा प्रेम दिया चत जिसको इच्छा दे दिया जिसका जंगली जानवर को बाघ सिंगो सब प्रेम दे दिया नित्य करना शुरू कर ये गौर अवतार है नो अवतार है प्रेम परोचार ऐसा आर नहीं होगा कभी और निशिंग भगवान का साब सुंदर बातें हुआ उसका बात जो है विचार करते करते अभी जो है इधर तो उसके बाद प्रहलाद महाराज को क्या किया अभिषेक कराया अभिषेक करके सिंहासन में बैठा नृसिंह भगवान तो धन हो गया इसका पहले थोड़ा बहुत बात है नृसिंह भगवान जब संतुष्ट हो गया शांत हो गया तो अब ब्रह्मा आदि बगल में आया तो ठाकुर ब्रह्मा जो नृसिंह भगवान बहुत डांटा है हे ब्रह्म ऐसे बर किसी को नहीं देना ब्रह्मा को डाटा है नृसिहदेव ब्रह्मा को बोला ऐसा बर किसी को ना देना देखो क्या हुआ तुमने बड़ दे दिया इसी चक्कर में मेरा ऐसा देखो आना पड़ा ब्रह्मा को डाटा कभी ऐसा बर्ड नहीं दे सांपों को तुमने अमृत पिलाया वही नाम अमृत हो यथा वही नाम अमृत हो यथा सापो को तो अमृत पिलाया सांप है।, है ऐसा नहीं करना ऐसा करके फिर उसके बाद जो है अभिषेक करके प्रहलाद महाराज को बैठा दिया प्रहलाद महाराज ठाकुर जी का आदेश पालन करते हुए आचार्यों का काम किया पूरा जगत में प्रहलाद महाराज आचार्य है आचार्यों का काम किया हमारा गोलियामठ का प्रचार का विषय क्या है चैतन्य महापों का संकीत धर्म संकीर्तन धर्मों के द्वारा गुप्त ब्रज प्रेम बट स्टिल फिर भी प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज इसको इग्नोर नहीं करना उपेक्षा नहीं करना पतन हो जाएगा महाप्रभु की पागल नहीं है सुबह में बोलना चाहना हम शाम सायकाल उद्यम से व्याख्या करें है महाप्रभु का जितना सारे क्रियाक्रम है सारे हमारा भजन का संपत्ति है तीद चैतन्य महाप्रभु को उठना बैठना खाना सोना कुछ भी बोलना एक एक क्रियाक्रम जो है कृष्णदास विराज गोस्वामी कह रहे हैं प्रभु जी का एक पल का लीला जो है वो लिखने का हिम्मत ब्रह्मा का नहीं है एक पल का अंदर क्या लीला किया इतना गंभीर हम कौन होते हैं कृष्णस को विराज गोस्वामी दो और हमारा गोस्वामी लोगों ने सुंदर बता दिया देखो चेतन महाप जो कुछ भी है सारे अगर समझ में आए तो भजन इसी जन्म में हो पाएगा हमारा अंतिम प्राप्ति तो है ब्रजो प्रेम लेकिन ये जो प्रहलाद महाराज भुव महाराज इसको उपेक्षा नहीं करना ये सब सुनना अपना जो पोजीशन है अभी किस स्थिति पे हो आप जो भजन करते करते वर्तमान अवस्था इसको उठाते उठाते धीरे धीरे चलो जाम करो तो एकदम गिर जाओ प्रहलाद क्या कह रहे प्रहलाद महाराज चर्चा करे कि क्या कह रहे ये सब हम हाँ तो गोपी का चर्चा करें हाँ गोपी का चर्चा कर खूब और तू भी गोपी बन जा गोपी बन जा दूसरा गोपी का साथ लीला कर हो गया छुट्टी चरित्रहीन हो जा ऐसे ही हो जाए ऐसे ही तो हो रहा है ना समाज में क्या हो रहा है यही हो रहा है विदेश से आया महाराज उसका अभी कुछ शुद्धि नहीं हुआ बस गोपीप्रेम। विदेश से आया कुछ जानता ही नहीं उसका शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं अब गोपीप्रेम दे दे इतना इजी है हाय भगवान कहा है भक्ति में ठाकुर प्रोपाल जी ने क्या सब बताया पढ़ देखना इस बारे में काल हम चर्चा करेंगे अभी देखो इस बात को तष्ट करे स्वक्तिव्य शुद्ध निज भजन मुद्रा उपदिशम सचैत में पुनरपिधि स्वर्ति पदम ये बोला ना स्वभक्ति व्य शुद्ध निज भजन मुद्रा उपदिशन है अपना भक्तों में जो किस चैतन्य को संप्रदाय में आए भजन करने सबको कह ले चैतन्य तो मापो स्टैंडर्ड वार्निंग रखा आज जगदानंद पंडित का प्रेम विवरत जरूर पाठ करना कुछ भी होए आप लड़ाई हो जाए आपका साथ उसी को पाठ करना क्या करोगे अगर कोई साधु नहीं बनेगे तो क्या करोगे तुम तो? अपना जिंदगी खराब करोगे हर वक्त चेष्टा करो ये मठ मंदिर है हरिभजन के लिए ये दूसरा काम के लिए नहीं है हम डरने वाला नहीं है डराने वाला हमको कोई नहीं है दुनिया में हरिभजन करने के लिए हम है दूसरे काम के लिए नहीं है ये कोई मेजबानी नहीं है प्रौपाद जी का कहना कल चर्चा करेंगे आप। तो ये चैतन्य हैं, निजो जो निजो जो पार्स निजो जो जितना सारे भक्त लोग हैं और फ्यूचर में होयाचन होन वैष्णव एरगौन है हो याचन वैष्णव और वैश्ना नहीं जितना सारे है सब कोई कह ले चैतन्य महाप्रभु का जो आचार आदर्श जो है वो हर वकत लिखा रहेगा सबक तेव सभक् व्य शुद्ध्याम निजो भजन अमुद्रा निज भजन मुद्रा कब क्या बोला कब क्या किया कब क्या सब कुछ जो है सब किसलिए मतलब सब इसलिए है कि सबको सिखाने के लिए आचार्यों का आचरण भी ऐसा होना चाहिए आचार्य का आचरण में कोई शिष्य अगर डाउट करे तो तुरंत उसका पतन हो जाए सिद्ध आचार्य अगर है शुद्ध और आचरण डाउट करने वाले चरित्र है तो डाउट तो करेगा ही शिष्य भी गुरु नरक में गुरु जी नरक में दोनों ही जाए गुरु शिष्य दोनों का ही शास्त्रों में लिखा हुआ है जो व्यक्ति अन्यये न श्रिणी है तो उभ ब्रज कालक कालम अक्षयम नरक नरक कालक अखय काल के लिए नरक में जाते हैं जो व्यक्ति अन्याय कीर्तन करता है कथा और जो व्यक्ति सुनता है दोनों ही तो उभ वृत कालम अक्षयम कहा नरक में नरकम कालम अक्षय नरक जाते हैं ऐसा विधि है तो चैतन्य महापौर का ऊपर आचार्य आज पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड में होगा नहीं होगा चैतन्य महापौर जो आचार्यों का काम किया वही स्वस्व आ चैतन्य महापौर का बाद चैतन्य महापौर का बाद जितना सारे हमारा वैष्णव समाज में जितना सारे गुरुवर्ग आए आए ना चैतन्य महापौर पार्षद का जो जितना सारे है आचार्यों का जो स्पेशलिटी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकर पर्व जितना सारे आचार्य कोई कमी नहीं हम किसी को निंदा नहीं कर रहे जितना सारे आचार्य यहां तक कि रामानुजाचार्यो मादाचार्यो निर्चार्य जो भी हो बहुत कुछ दिया है। इन लोगों के चरण में अनंत काल मेरा प्रणाम है लेकिन भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को सही जो विचार दिए हैं वो विचार कभी भी इतिहास इतिहास किसी जगह लिखा नहीं किसी जगह लिखा नहीं भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को सोपा जी ने जो विचार दिखाए पृथ्वी में किसी जगह कोई हमको दिखाओ एक भी नहीं क्यों नयन मने मंजरी राधा रानी का खुद का जो विचार है राधा रानी स्वयं अगर इधर उपस्थित होती राधा रानी अगर स्वयं इधर आती राधा रानी का जो खुद का जो विचार है वो विचार नयन मंजरी राधा रानी का नयन का मंजरी ये व्याख्या करते हैं हमारे गुरु जी इसका नाम नयन मनि मंजूरी नयन का प्रकाश करता है नयन नयन मुनि, तुम्हारा नयन का क्या दाम है अगर मुनि ना रहे है वो मुनी आंखों को प्रकाश करता है ये राधा रानी का जो इतना प्रिय, प्रिय, इतना प्रियो। इसका नाम प्रियना गया कि नयन मुनि मंजरी। राधा रानी का आंखे है पोल भर में उसको ना दे कहां गया वो कहा गया ऐसा तो राधा रानी का जो विचार वही विचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने दिखाया हनुमान प्रसाद पोधा जी आती बहुत बहुत बड़े बड़े वो लोग भी आश्चर्य हो गया आश्चर्य हो गया घबरा गया भोपात का विचार देख के बाप रे बाप इतना सूक्ष्म विचार है इससे हम गौड़ी गौड़ी मटका है ये जो स्पेशलिटी है इसको हर वक्त हर वकत इसको चिंता करके सावधान रहना हमारा खानदान उजार ना जाए हमारा खानदान उजार ना जाए हम गौड़ मटका ये विचार बोलने से हमारा छाती बयालीस इंच हो जाता हम मटका है लेकिन आज जो है हमारा बहुत संकुच हो रहा है जो स्थिति है ठाकुर जी हमको क्षमा करे पूरा पूरा जो है स्थिति जो है पूरा प्रभुपात का विचार का ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए कोई अलग अलग आचार्य जो अपना अपना विचार लेकर बैठ गया ये चलेगा नहीं पूरा प्रोपात जी का विचार गौड़िया गौरियमठ है तो प्रभुपात जी भक्तिम ठाकुर बिना प्रभुपात भक्तिम ठाकुर गौरियमठ नहीं है इसका विचार आप काल प्रस्तुत करेंगे प्रमाण भी देंगे गौड़िया गौरियम इज इक्वल टू भक्ति गौड़िया गौरियमठ मतलब भक्ति ठाकुर ये अगर इग्नोर किया तो सत्यनाश हो जाएगा करोड़ों जन्म करो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा याद करके रखना गुरुवर्गो बोल के गया भक्ति ठाकुर प्रभुपात का विचार का ऊपर मठ को चलाओ पूरा कुछ भी हो जाए इसके बाद धीरे धीरे नारद जी महाराज जुधिष्ठ महाराज को भज जो समाज का बहुत सारे नियम नीति इसका बारे में समाज धर्म वेद धर्म जो कुछ भी है सारे एक एक करके बताना शुरू कर दिए सारे जुधिष्ठ महाराज को नारद जी बोला ब्रह्मचर्य धर्म क्या है स्त्री लोगों का धर्म क्या है समाज धर्म जो कुछ भी है सारे ये एक एक करके बोलना शुरू कर दी पूरा डिटेल्स है उसका पहले नारद जी बताए देखो धर्म मूलम ही भगवान सर्व ही हे युधिष्ठिर ये जान के रखना ये धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि सर्व धर्म का जो मूल है फाउंडेशन ये एक बात हरी है हरी चर के कुछ नहीं है ब्रह्मचर्य धर्म कैसा है और बाणपोस्ती धर्म कैसा है सन्यास धर्म कैसा है गृहस्थी धर्म कैसा है स्त्री लोगों को क्या करना चाहिए सब सारे लक्षण पूरा के पूरा सारे समाज धर्म राजनीति राजा कैसा है सारे विचार बता के पूरा एकदम डिटेल्स और नारुजी महाराज बताए कि देखो सत्यम दया तपह शौचंति्याम दमहा अहिंसा ब्रह्मचर्जन सेवा हैं ग्राम वचन ब्रह्म त्याग श्रद्धा आर्जव सतोष सामद्रिगेवाम्ये उपरम आत्म नेपर्येक्षा मौनमात्मिमर्शनम ऐसा बताया कि जितना सारे गुना बोले बताया सत्यम दया सौ आदि सब अहिंसा सब सब बताया संतोष समान दृष्टि रखना व्यक्ति व्यक्तिगण का सेवा करना प्रवर्तक कर्म सकल जिसमें तुम जो कर्म करोगे उसको देख के समाज का आदमी प्रेरणा मिले ऐसा कर्म करना ऐसा ये सब के द्वारा वृथाला परितग करना है आ दे देहा देहादि व्यतिरिक्त तो आत्मा का अनुसंधान करना समाज में अच्छा अच्छा चीज देखने को मिलेगा अच्छा अच्छा लड़की अच्छा अच्छा लड़का सब लेकिन सब अनात्मो दर्शन नहीं करना आत्मोदर्शन करना सब वस्तुओं में देखना ये दो पल का है ये तुमको गला घोट के ऐसा करके फेंक दे ये सब सौंदर्य को नहीं देखना मेरा विनती है यह सब सौंदर्य को नहीं देखना यह सब चीजों में नहीं पढ़ना परोगे तो बस गया पूरा इतना सुंदर सुजोग मिला इसी जन्म में निकल जाओ ठाकुर जी का पास धर्म मूलम ही भगवान सर्वदेव हरि ऐसा ही है और जो कुछ भी है और देखो श्रवणम कीर्तन चास्वो स्मरणम महताम गते और दास्यम साक्षम सक्षम आत्मसमर्पणम जो प्रणलात्मा पहले बोला था वही बोल रहा है जो नव भक्ति का वो श्रवन कीर्तन आदि ये सब करते रहो स्मरण ये सब करते रहो बिल्कुल भूलना नहीं ठाकुर जी को ऐसा करके कहते ब्रह्मचारियों के लिए सारे बहुत निषेध आदि सब है सुने गए तभी गौरी अमर बंद हो जाएगा कोई नहीं रहेगा लिखा हुआ है ऐसा बमोचौ कैसे पालन हो बड़ा समो दमो तपहस संतोष शांति आर्जम ज्ञान ज्ञानम दयाच्युता आत्मत्व ब्रह्म लक्षण ब्रह्म ब्राह्मण का लक्षण के समो दमो तपह सौम संतोष ख्या आर्जवम ज्ञानम दया दया अच्ता आत्मत्वम ठाकुर जी का प्रतिभाव है उच्युता आत्मत्व दया उच्युता आत्मत्व स्वतंत्र ब्रह्म ब्राह्मण का क्या पूरा समाज के कैटेगरी सब बता दिया बोला ये तुम्हारा नारद जी महाराज सौरजम वीरजम धृति तेजो त्यागो आत्मजयो क्षमा ब्राह्मण्यता ब्राह्मण वैष्णव को प्यार करना देखना और प्रसाद सत्यंश खत्र रखो का ऊपर निष्ठा रखना कत्रियों बोले ना सच्चाई को धर पकड़ के रखना ठीक बोला वो तुम झूठा बोल रहे ऐसा आ देव गुरु अच्छ्युते भक्ति स्त्री वर्गो परिपोषणम आस्तिक उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षण वैश्य का उद्यम रहेगा व्यवसाय वाणिज्य आदि जो कुछ भी करे करके समाज में अर्थ कर पूरा व्यवस्था करे देव गुरु अच्तो सारे ये सब में निष्ठा रखना भक्ति करना ये सब आ शूद्रो का क्या लक्षण है शूद्र सात नती सर्वदा विनम्रभाव से दंडवत नती करे शौच शौचम सेवा सामिन्या मंत्र ही अस्तम गो विप्र भीप्रो, गो विप्रक्षणम चारो जो हमारा जो तीन जो बोला ब्राह्मण क्षत्रिय सार समाज का शूद्र जो है सेवा करे शुद्र सन्नति है शौचम सेवा इन लोगों का सब जितना सारी साफा करना है जो कुछ भी करना है शुद्र पूरा समाज को एकदम क्लीन रखे सेवा करें, ये विचार है और स्त्री लोगों का क्या विचार है स्वामी अगर स्वामी अगर गुरु वैष्णव भगवान में आस्था रखता है तो कुछ भी अवस्था में वो अगर रुग वो अगर बीमार पड़ा है कुछ भी है उसको तैग नहीं करना चाहिए अगर वै बिल्कुल ठाकुर जी को मानता नहीं गुरु वैष्णव को अपमान करता वो तो ऐसी ही तय करोगे क्या रखे क्या करोगे ऐसा है आ, बहुत सारे लक्षण है अभी बताने से दिमाग खराब हो जाए हम नहीं बताएंगे आप जो का बारे में बहुत सारे ऐसा जो है अभी करते हुए आप जो है अभी धीरे धीरे सारे लक्षण को बताए उसके बाद हम अष्टम स्कंध में प्रवेश करें मछली मछली अवतर के बारे में थोड़ा बहुत दो मिनट में बता दे स्वत्य व्रत बोल के एक राजा है ये सत्य व्रत बोल के वही बहुत बड़ा घटना है हम छोटे से छोटे में बता दे सत्य व्रत नाम का एक राजा था इसको ठाकुर जी कृपा करके हुँ? एक दिन कितो माला नदी में गया तर्पण आदि स्नान करने के लिए और हाथों में एक छोटा सा सफरी पुटी मात जो है छोटे इतने आया तो राजा ऐसा करते पानी में छोड़ जा मछली बोल के राजा हमको छोड़ो मात हम भाई भयभीत है मछली बात करते क्या बात है पर फिर उठा ले। राजो ने हमको अच्छा जगह रखो पानी में हम भाई भयभीत थे। उसको अच्छा पानी कोमुंडल में रखा कोमुंडल में घर आते आते बड़ा हो गया कोमुंडल में हमारा जगह नहीं हो रहा है बड़ा जगह में रखो एक बड़ा पानी का जगह में उधर रखा और देखते देखते तो और बड़ा हो गया बोले इधर नहीं हो रहा है हमारा अब बड़ा एक कुंडो में रखो कुंडो में रख कुंडो में हो बाद में कुंडो में बड़ा हो गया बोले की मछली है कौन है भाई मछली का रूप पकड़ के आए अंतिम में क्या हुआ कोई जगह होता ही नहीं अंतिम में क्या हुआ समुद्र में छोड़ समुंदर में छोड़ दो समुद्र में छोड़ो क्या छोड़ोगे इतना बड़ा हो रहा है ब्रह्म वस्तु है ना और ठाकुर जी बोले देखो आज से सात दिन का अंदर सारे प्रलय हो जाएगा तुम ऐसा करना जितना सारे जो पृथ्वी में जितना बीज है ना सब बीज को उठा के इकट्ठा करके वो हम हम आएंगे बिहार करने के लिए प्रलय हो जाएगा प्रलय कालीन समय में मैं बिहार करने का मेरा इच्छा है और एक बड़ा नौका आएगा उसमें सारे बीज को उठाकर अपने चर्जइयो उसमें सप्तोष भी रहे और आप लोगों को लोके हम क्या करें और जो नौका जो है जो बोट है बोट का जो रस्सी रस्सा है रस्सा क्या करे हमारा जो सिंह है मिछली बन मछली का है हमारा सिंह में लगा देना जैसे सिंह हिमाचादी है ना बहुत सारे और हम प्रलयकालीन जल में बिहार करते रहे और ठाकुर जी प्रलयकालीन जल में बिहार करते रहे बोले मत्स्य भगवान की है भगवान अगर मत्स्य रूप पकड़े भगवान बराह रूप पकड़े भगवान सुप पकड़े कोई भी रूप पकड़े लेकिन भगवान तो भगवान ही है भगवान किसी भी रूप पकड़ ले कृपा करने के लिए तो भगवान भगवान ही रहता है मत्स्य अवतार क्यों किया जंगली जितना जलचर पानी है वो बोले ठाकुर जी हमारा नहीं है ठाकुर जी हमारा अंदर नहीं आते ठाकुर जी इच्छा करके वो लोग संतुष्ट विधान का मछली बन गया पशु लोग बोले ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं हमारा पशु है हम लोग ठाकुर जी उन लोगों दुख निवारण करने के लिए स्वयं बराह रूप हुआ नृसिंग रूप हुआ ऐसा करके है कछुआ रूप हुआ ऐसा करके जितना सारे रूप है ठाकुर जी बोले हम सब तुम्हारा है जितना विचार है उपनिषद में जितना सारे प्राणी हैं जितना सारे प्राणी हैं दिखाई पड़ता है सब प्राणी भगवान का संतान है किसी को मारो मार तुम अगर हिंसा छोड़ दोगे तुम पर भी कोई हिंसा करे वो मर जाएगा तुम जिस दिन हिंसा करना छोड़ दोगे बिल्कुल तो तुमको कोई हिंसा करने आए वो मर जाए स्वयं मर जाए खत्म हो जाएगा इसका बारे में उपनिषद में विचार है हम काल बताएंगे और काल से गौजेंद्र मुक्शन आदि अष्टम स्कंध का चर्चा होगा तैयार होके आना ठाकुर जी कृपा करे और जो कुछ भी है तो चर्चा है और ऊंचा चर्चा होना चाहिए था ऊंचा चर्चा लेकिन समय नहीं है स्थिति भी नहीं है ठाकुर जी कमा करे प्राये न देव मुनयो सभी मौनम चरन्दे विजन न परा निष्ठा नैता नीहाय कृपना नमोक्षको नम तदस्व शरण भ्रमत वाचकुर्वश्यवच पतिता पापन वैष्णव्यो नम